आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं मंच पर आसीन अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननीय श्री जगदीश भाई जी उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण भाई संयोजक सम्माननीय श्री शतीश भाई सहमंत्री सम्माननीय श्री आलोक जी और कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय जी मेरे सहयोगी और भारत स्वाभिमान के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री श्रीधर जी और भाई श्री आनंद जी मैं आप सबका बहुत आभारी हूं आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है मैं सबसे पहले अग्रवाल समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये सारे पंखे बंद कराना चाहता हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं पंखे सब बंद कर दो थोड़ी देर गर्मी में हम बैठे हैं मैं भी बैठूंगा आप भी बैठिए सारे पंखे बंद कर दो भारत देश के बारे में मुझे आपसे संवाद करने का जो मौका दिया है अग्रवाल समाज ने इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा क्योंकि मेरे दिल में मेरे मन में भारत के बारे में बहुत सारे विचार बहुत सारी कल्पनाएं बहुत सारी योजनाएं पिछले 20 वर्षों से आती रहती हैं और कल जब मैंने अग्रवाल समाज की तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम की जानकारी ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे मन के विषय पर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं भारत देश की मेरी जो कल्पना है उसको दो हिस्सों में मैं बांटूंगा भारत है कैसा वर्तमान में और बनाना कैसा है हमको भारत इसलिए ये जो विषय है मेरे सपनों का भारत बजाय इसके हमारे सपनों का भारत हम सबके सपनों में कुछ न कुछ भारत है हम कैसा भारत चाहते हैं किस भारत के लिए हमारे मन में तड़प है कल्पना है किस भारत के बारे में हमारे शहीदों के मन में कल्पना थी तड़प थी ये सब मैं आज के व्याख्यान में शामिल करूंगा भारत की आज की वर्तमान स्थिति से मैं शुरू करता हूं अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं। भारत देश का एक बहुत बड़ा विभाग है योजना आयोग बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता वहां उपाध्यक्ष रहे हैं योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है उपाध्यक्ष कोई ऐसा विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता है और बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में और बंगाल की जो सरकार चलती है वहां भी बहुत लंबे समय तक आर्थिक सलाहकार रहे हैं सारी दुनिया के देशों में उन्हें बुलाया जाता है वो लेक्चर्स देने जाते हैं अर्थशास्त्र विषय उनका बड़ा पक्का विषय है तो ऐसे एक व्यक्ति को सरकार ने कहा कि आप भारत के बारे में थोड़ी जानकारियां इकट्ठी करिए क्योंकि भारत सरकार कई बार अपने ही द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां देती है जो एक दूसरे के विरोधी होती हैं। जैसे एक सरकार ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या सैतीस करोड़ है एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 33 करोड़ है एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 30 करोड़ है एक सरकार ने कहा कि गरीबों की संख्या उनतालीस करोड़ है अब सही क्या है पता ही नहीं चलता तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को कहा गया कि आप ठीक ठीक पता करके बताओ वास्तव में गरीब हैं कितने तो उन्होंने चार साल लगाया अध्ययन किया अभ्यास किया बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है देशभर के अखबारों में छप चुकी है मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या में चौरासी करोड़ लोग गरीब हैं चौरासी करोड़ पंद्रह एक करोड़ की जनसंख्या में चौरासी करोड़ गरीब हैं। अब तक हम इस गलतफहमी के शिकार थे कि 37 करोड़ गरीब हैं, उनतालीस करोड़ गरीब हैं 33 करोड़ गरीब हैं लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है चौरासी करोड़ लोग गरीब हैं और कितने गरीब हैं ये भी उस रिपोर्ट में है उनका कहना है कि चौरासी करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए बीस रुपए नहीं हैं इतनी गरीबी है और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं। चौरासी करोड़ के पास तो एक दिन में बीस रूपया नहीं है खर्च करने को उन चौरासी करोड़ों में से 50 करोड़ इतने गरीब हैं कि उनके पास दस रूपया नहीं है खर्च करने को 50 करोड़ भारतवासियों के पास और उसी में से 25 करोड़ लोग इतने गरीब है जिनके पास खर्च करने के लिए पांच नहीं है और पंद्रह करोड़ इतने गरीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को एक रुपया नहीं है और दस करोड़ भारतवासियों के पास तो पचास पैसे भी नहीं है खर्च करने को यह हमारे देश की नंगी वास्तविकता है कठोर सच्चाई है जब ये रिपोर्ट आई ना सबके होश उड़ गए संसद में और संसद के बाहर और प्रश्नचिन्ह ये लग गया भारत देश की विकास योजनाओं पर कि आजादी के तिरसठ साल में हमने किया क्या गरीबी चौरासी करोड़ आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षण किया था अंग्रेजी सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में चार करोड़ लोग गरीब थे 1947 15 अगस्त को और उस सर्वेक्षण के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जान के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिए तो इसलिए अंग्रेज कहा करते थे चार करोड़ गरीब हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संशोधित कराया जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने एक कमीशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही स्थिति बताओ तो उन्नीस में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी इस देश में और लागू हुई तब नेहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या 16 करोड़ है मान लिया 16 करोड़ है अब 16 करोड़ की जनसंख्या चौरासी करोड़ हो चुकी है बहुत बड़ी संख्या है और पांच वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई हैं गरीबों के लिए वो अलग है ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि उन्नीस में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंचवर्षीय योजना और उसका मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना मुख्य उद्देश्य था नेहरू जी ये कहा करते थे संसद में कि एक पंचवर्षीय की योजना लागू हो गई सारे गरीबों की गरीबी मिट जाएगी लेकिन वो योजना पूरी हो गई गरीबी नहीं मिटी फिर दूसरी योजना आई वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी तीसरी योजना आई फिर भी गरीबी नहीं मिटी ऐसी ग्यारह योजनाएं लागू हो चुकी और हर पंचवार्षिक योजना में गरीबी मिटाने के लिए दस लाख करोड़ रुपए खर्च होता है आपके टैक्स का मेरे टैक्स का हर पंचवार्षिक योजना आप जो सरकार को टैक्स देते हैं मैं जो सरकार को टैक्स देता हूं उस टैक्स का दस लाख करोड़ सालाना खर्च होता है माफ करना पांच साल में खर्च होता है पंचवार्षिक योजना में तो एक योजना का दस लाख करोड़ तो 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने 11 पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए और 110 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों में बांट दिया होता तो हर गरीब को डेढ़ लाख रुपए मिल गया होता 110 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओं पर लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई कम नहीं हुई काश ये पैसा सीधे गरीबों को बांट दिया जाता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती माने 110 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है सामान्य बात नहीं है 110 लाख करोड़ रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है कैसे फेल हो जाता है कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 110 लाख करोड़ लिखने में 16 अंक लगते हैं कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है बहुत बड़ी रकम है एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इससे सोना खरीद लें 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें जो सबसे महंगा है सत्रह हजार रुपए का दस ग्राम है इस समय तो 110 लाख करोड़ से सोना खरीद ले, तो भारत देश का पूरा आंध्र प्रदेश पूरा तमिलनाडु पूरा केरल और पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र का आधा हिस्सा इतना बड़ा इलाका इस देश का इस इलाके के एक एक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते है और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर सोने का पतरा 10 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर कर दे तो भारत के छह लाख अड़तीस हजार सभी गांवों की सड़कों पर बिछा सकते इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़ मामूली रकम नहीं है जो खर्च हुई है अब एक तरफ 110 लाख करोड़ का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी ये अफसोस की बात है या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता तो हम दिल पे पत्थर रख लेते कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को लेकिन एक तरफ हमने 110 लाख करोड़ खर्च भी करा दिया और गरीबी भी नहीं मिटी देश की और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात को सोच सोच कर होती है कि ये 110 लाख करोड़ आपने दिया था मैंने दिया था खून पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में वो खर्च हो चुका है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है दुनिया में 200 देश हैं इस समय इन 200 देशों की एक सूची बनाई जाती है हर साल संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम की जो संस्था है दुनिया की यह सबसे गरीब देशों की एक सूची बनाती है हर साल तो पिछले साल की सूची बनी और उसमें बताया उन्होंने कि छियासी देश दुनिया में सब सबसे ज्यादा गरीब हैं, अत्यंत गरीब अगर हिंदी में एक शब्द में इस्तेमाल करूं महादरिद्र छिया देश हैं। और उन छियासी देशों की सूची में भारत का नंबर सत्तरवा है इसका अर्थ समझ लीजिए दुनिया में उनहत्तर देश हमसे ज्यादा अमीर हैं, जो महादरिद्र है वो हमसे भी ज्यादा अमीर है हमारी स्थिति उन महादरिद्र देशों में भी सबसे नीचे है सत्तरवें नंबर पर मतलब सीधा सा ये है दुनिया में जो छियासी देश महादरिद्र हैं, उनमें से भारत से ज्यादा दरिद्र देश 16 ही हैं। और उन सोलह में दो देश तो वही हैं जो भारत के अंग हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का नंबर है उस सूची में 70, पाकिस्तान का नंबर है 71, बांग्लादेश का है 72। तो ये 70, 71, 72 तो एक ही कुंबा है ये तो कोई अलग अलग है नहीं इलाका तो मतलब ये है कि 72वें नंबर पे हम हैं उस सूची में और बहुत कठोर टिप्पणी उस रिपोर्ट में की गई जब मैंने वो पढ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कहना है कि भारत की दरिद्रता के कारण गरीबी के कारण दुनिया की औसत गरीबी बढ़ गई है भारत के कारण औसत गरीबी बढ़ गई है पूरी दुनिया की क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही बसते हैं और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का मान लें तीनों को एक ही देश मान लें तो सारी दुनिया की गरीबी के औसतन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं वो रिपोर्ट ये कहती है क्योंकि हम आजादी के तिरसठ साल के बाद भी इस गरीबी को मिटा नहीं पाए हैं हमारे देश का ये हाल है गरीबी का अब इस गरीबी का बिल्कुल सहयोगी एक है बीमारी जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं बेरोजगारी का क्या आलम है तो हमारी ये जो रिपोर्ट आई अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट वो ये कहती है कि बेरोजगारी के सवाल को उल्टा समझने की जरूरत है सीधे सीधे ये कहना कि भारत में इतने भारत में इतने बेरोजगार हैं, इससे ज्यादा अच्छा ये पहले समझा जाए कि भारत में रोजगार कितने लोगों को है और ऐसा रोजगार जिसको हम सम्मानजनक कहें सम्मानजनक माने साल के अठारवे वर्ष में माने जब आदमी अठारह उन्नीस साल का हो गया तब उसको कुछ रोजगार या नौकरी मिल जाए और साठ साल तक वो आबाद गति से चलती रहे कोई उसे छीने नहीं वो रोजगार उसके हाथ से जाए नहीं अठारह से लेकर साठ साल तक ऐसे कितने लोग हैं तो वो रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो पक्का रोजगार है जिनकी नौकरी कभी नहीं जाती ऐसे सिर्फ साढ़े तीन करोड़ लोग हैं पूरे भारत में सिर्फ तीन करोड़ पचास लाख एक सौ पंद्रह करोड़ में जिनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी जिनको रोजगार बहुत सम्मानजनक मिला हुआ है वो साढ़े तीन करोड़ लोग कैसे है तो उसका हिसाब है पूरा चौदह लाख लोग तो सेना में है भारत की आर्मी में चौदह लाख के आसपास सेना में वायु सेना में जल सेना में तीनों में मिला के चौदह लाख है और करीब करीब पंद्रह साढ़े पंद्रह लाख हैं रेलवे में इंडियन रेल भारतीय रेल और करीब करीब सत्रह लाख हैं बैंकों में भारत की जितनी भी बैंक है और करीब करीब पंद्रह साढ़े पंद्रह लाख हैं बीमा कंपनियों में एजेंट से लेकर ऊपर तक और करीब करीब चवालीस लाख के आसपास हैं केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में जैसे बी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ऐसे भारत के दो पब्लिक सेक्टर हैं फिर उसके बाद केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है फिर बाकी नब्बे मंत्रियों के ऑफिस हैं तो ऑफिस में काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी तो कुल मिलाकर सरकार के तंत्र में जो काम करते हैं और इसमें वो भी मैंने जोड़ दिए राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं राज्यों के तैतीस राज्यों के राज्य स्तर के कर्मचारी मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य के मंत्री ये सब जोड़कर कुल साढ़े तीन करोड़ लोग हैं जिनको पक्का रोजगार है जिनको सम्मानजनक नौकरी है और जरूरत पक्के रोजगार की भारत में 64 करोड़ लोगों को है जरूरत मतलब 64 करोड़ लोगों को सम्मानजनक काम चाहिए उसमें से साढ़े तीन करोड़ को मिला हुआ है इसका माने साढ़े साठ करोड़ लोगों को दर दर भटकना है रोजगार के लिए इन साढ़े साठ करोड़ लोगों में कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं लेकिन खेती में सम्मानजनक खेती करने वाले मुश्किल से दस से पंद्रह करोड़ ही हैं, जिनके पास दस एकड़ से ज्यादा जमीन है सम्मानजनक खेती वो कर पाते हैं बाकी की जमीन ही दो एकड़ से कम है भारत में किसानों की तो उनको सम्मानजनक नहीं माना जाता क्योंकि उनकी खेती तो घाटे में रहती है दो एकड़ से कम जमीन ऐसे भारत में पिचासी प्रतिशत किसान अब ये जो पिचासी प्रतिशत किसान हैं, जिनकी दो एकड़ से कम जमीन है यही लोग दर की ठोकरें खाते हैं कभी सड़क पर रिक्शा चलाते हैं कभी कहीं किसी का ईट गारा बनाते हैं कभी कहीं कोई ठेली लगा लेता है सब्जी बेच लेता है कभी कोई फुटपाथ पर कोई सामान रख के उसे बेच लेता है इस तरह के रोजगार में वो लगे हुए हैं हमारे देश में जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है असंगठित रोजगार का क्षेत्र उसमें ये साठ करोड़ पचास लाख लोग है जिनकी बारह महीने की कोई भी रोजगारी पक्की नहीं किसी को साल में दो महीने काम मिलता है किसी को चार महीने मिलता है किसी को तीन महीने किसी को छह महीने ऐसा उनका चलता है और इनके ऊपर समय समय पर पुलिस के डंडे चलते रहते हैं वो बिचारे कहीं सड़क पर बैठे हैं खोमचा लगा के पुलिस वाला आएगा मारेगा डंडा और नगर पालिका वाला आएगा ले जाएगा पैसे उनसे रोज भुगतते हैं वो इस बात तो साढ़े साठ करोड़ लोग इस देश में दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनको काम चाहिए और काम नहीं है हमारे पास खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिंदा रहना संभव नहीं है लोगों का इतने घाटे में आ गई है खेती क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट है किसानों के काम आने वाला जो एंडोसल्फान मेलाथियान आदि आदि कीटनाशक दवाएं हैं ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा उनको डालना पहले यूरिया का एक कट्टा 50 किलो का सत्तर रुपए का था अब तीन रुपए का हो गया और दो तीन दिन के बाद वो साढ़े तीन का होने जा रहा है डीएपी पहले तीन रुपए किलो था अब 24 रुपए किलो हो गया दो तीन दिन के बाद ही 28 रुपए किलो होने जा रहा है डीएपी सिंगल सुपर फॉस्फेट आठ से दस गुना महंगा हो गया किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी तीन रुपए बीस पैसे तीन रुपए पचास पैसे लीटर था अब वो 38 रुपए लीटर हो गया तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी पे महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गई चीजें सस्ते से सस्ती बिक रही गेहूं चावल चना दाल मटर तो खेती इतने घाटे में है कि हर दिन एक मिनट में इस देश के 33 किसान खेती छोड़ देते हैं हर दिन एक मिनट में 33 किसान खेती छोड़ देते हैं अब आप अंदाजा लगाओ एक मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं और एक साल में कितने मिनट होते हैं हर मिनट में तैतीस किसान खेती छोड़ते हैं कहां भागते हैं शहर में भागते हैं किसके लिए रोजगार के लिए शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए वो दिल्ली जाते हैं बंबई जाते हैं कलकत्ता जाते हैं मद्रास चले जाते हैं और अंत में जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं झुग्गी झोंपड़ियों में मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है वहां की झुग्गी झोपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं जहाँ हम एक मिनट खड़े नहीं हो सकते धारावी में इतना कीचड़ इतनी गंदगी इतनी बदबू हम एक मिनट नहीं खड़े हो सकते वहाँ और लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं मैंने देखा है झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना हैदराबाद मद्रास बेंगलोर दिल्ली कोलकाता ये जो शहर माने जाते हैं मेट्रोज इनकी आबादी का पैंसठ प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है पैसठ प्रतिशत हर शहर का इंक्लूडिंग हैदराबाद हैदराबाद का भी यही हाल है सिकंदराबाद का भी यही हाल पैंसठ प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि झुग्गी झोंपड़ियों में जितने एरिया में जितने वर्ग फीट में पांच पांच लोग रहते हैं उतने क्षेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते दस फीट चौड़ी दस फीट लंबी सौ वर्ग फीट की झुग्गी झोंपड़ी में पांच छह लोगों का परिवार है और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है ना तो एक कैदी को सामान्य रूप से 50 वर्ग फीट जगह होती है जेल में और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 10-15 वर्ग फीट की ही जगह उपलब्ध है रहने के लिए उसी में सोना है उसी में हगना है उसी में मूतना है सब उसी में करना है और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती है सास ससुर भी रहते हैं उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं नाती पोते भी रहते हैं कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते क्योंकि हमने कभी रह के नहीं देखा ऐसा बुरा हाल है देश का और दो तीन बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आजादी आ गई आजादी के बाद सबसे बुनियादी चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए स्वच्छ हवा वो उपलब्ध नहीं है अब इस देश में स्वच्छ हवा के बाद चाहिए स्वच्छ पानी वो उपलब्ध नहीं है इस देश को रिपोर्ट में कहा अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में छह लाख अड़तीस गांवों में से 5 लाख गांव में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास 5 लाख गांव और उन 5 लाख गांवों का ये हाल है कि 10 से 15 लीटर पीने का पानी एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गांव में माताओं को सवेरे 3 बजे सोकर उठना पड़ता है दो ढाई मील पैदल जाना पड़ता है एक बाल्टी पानी लाती हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दोबारा से एक बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दोपहर का खाना बनता है इसी में उनका जीवन खत्म होता है बाल्टी भर भर के लाने पांच लाख गांवों का यह बुरा हाल है रिपोर्ट का कहना है कि पांच लाख गांवों के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है जहां जरूरत है घर के सामने नहीं मिलता है स्वच्छ हवा नहीं पीने का पानी नहीं और इससे भी ज्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गांव में रहने वाली जो माताएं हैं बहनें हैं उनमें से दो तिहाई माने 75 प्रतिशत माताओं और बहनों को सवेरे सवेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है खुले में बैठना पड़ता है मैं कभी कभी गांव में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर भी गुस्सा आता है जब मैं किसी गाड़ी में बैठ के गाँव में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने और अक्सर शाम का समय होता है तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सड़क पर तो कई माताएं लोटा लेकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठी हुई हैं और एक मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती हम आजादी के तिरसठ साल से कर क्या रहे अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की दो तिहाई माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये दो तिहाई माताएं जब स्नान करती हैं तो चार पाइया लगानी पड़ती हैं चालों तरफ से इधर एक चारपाई लगाई, लगाई इधर एक लगाई इधर एक लगाई और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए और उसमें थोड़ा स्नान करके फिर वो चारपाई हटानी पड़ती माने बाथरूम नहीं है जब टॉयलेट नहीं है तो बाथरूम कहा से होंगे और ये सारी कहानी आजादी के तिरसठ साल वाले भारत की है अगर आजादी हमें दो चार साल पहले मिली होती और ये ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो पांच साल में दस साल में पंद्रह साल में बीस साल में कुछ तो अच्छा होगा कुछ तो अच्छा होगा लेकिन यहाँ तो ऐसा हाल है तिरसठ साल के बाद भी यही देखने को मिल रहा अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से ज्यादा गांव पचास प्रतिशत माने सवा तीन लाख गांवों में बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है बिजली का तार नहीं है करेंट नहीं है मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ अलीगढ़ जिले में आपको हैरानी होगी ये अलीगढ़ जिला दिल्ली के बहुत नजदीक है राजधानी वहां से 130 किलोमीटर दूर है और मेरा गांव अलीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर तो 190 किलोमीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गांव है मेरे गांव में अभी तक बिजली नहीं है मेरे गाँव के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है 21वीं शताब्दी का गांव है वो ऐसे भारत में गांव अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60 प्रतिशत गांव माने लगभग 4 लाख गांव में कोई चिकित्सक नहीं है कोई डॉक्टर नहीं है कोई हॉस्पिटल नहीं है कोई दवा नहीं है उन चार लाख गांवों में अगर किसी मां को बच्चा होने वाला हो तो कोई भी भगवान के भरोसे ही होता है क्योंकि तो दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है या तो बच्चा मरता है या मां मरती है और अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल जितनी माताएं बहनें हैं उनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है इन 50 करोड़ माताओं बहनों में 25 करोड़ माताओं बहने हमेशा खून की कमी का शिकार रहती हैं उनको एनीमिया है रक्त अल्पता है हमेशा उनका हीमोग्लोबिन कभी भी नापो 7 8 6 के आसपास आता है 25 करोड़ माताएं बहनें इस स्थिति में रहती है इस देश हर दिन अब आप सोचो कि जिन माताओं बहनों का हीमोग्लोबिन छ सात आठ के आसपास हो वो मां बनती हो और बच्चे का जन्म कराती हो तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है उस मां के लिए और बच्चे के लिए या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा पैदा होते ही मां मरेगी खून ही नहीं है शरीर में और हमारी देश की इसी अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे जो ऐसी माताओं से जन्म लेते हैं जिनको खून की कमी है जिंदगी भर कुपोषण का शिकार रहते हैं उनका वजन हमेशा जरूरत से कम रहता है मरते हैं फिर तीन साल की उम्र नहीं देख पाते 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे इस देश दर्दनाक है ये बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कहना कभी कभी दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है क्या कहूं इसके बारे में एक ही मन में गुस्सा आता है कि तिरसठ साल से हम कर क्या रहे हैं इस देश में झक मार रहे हैं इतनी गरीबी इतनी दरिद्रता इतनी बेरोजगारी इतनी बेबसी इतनी लाचारी इस देश में एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं मैं उड़ीसा गया कालाहांडी नाम का एक इलाका है भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है वहां मेरा व्याख्यान था मैं गया देने के लिए एक गांव में तो व्याख्यान था मैं पहुंच गया समय पर तीन लोग आए थे सुनने के लिए एक मैं था खुद मेरा व्याख्यान सुनने के लिए एक माइक लगाने वाला था एक दरी बिछाने वाला तीन लोग आए थे माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी मुझे बोलना था उनको माइक लगाना था एक को दरी बिछानी थी चौथा कोई नहीं था मैंने माइक वाले से कहा भाई यहां तो कोई आया ही नहीं व्याख्यान किसको दूं? दू तो उसने कहा मैं बैठ जाता हूं आपके सामने मुझे ही सुनाओ और उसने कहा इसको भी बिठा लेता हूं दरी वाले को हम दो तो हैं तो मैंने कहा बाकी लोग तो उसने कहा आप चिंता मत करो आप बोलो हम सुनेंगे और उसने कहा मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है आप बोलो वो सुनेंगे सब घर में बैठ के तो मैंने कहा भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला चेहरा लटक गया उसका और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं तब मुझे उस दिन करंट लगा झटका लगा ऐसी भी गरीबी तो मैंने कहा भाई अब व्याख्यान क्या देना मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो तो उसने कहा चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया वो सरपंच का घर था दस फीट लंबा दस फीट चौड़ा छोटा सा झोपड़ा आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था पानी जगह जगह से टपकता था हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था हमने कहा आप अंदर जाओ अपने पति को बाहर भेजो तो वो माता अंदर गई उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीतकर आता है उसका नाम है भक्त चरण दास वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था तो मैंने कहा भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है तो उसने कहा मेरे ही इलाके में नहीं भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब है जिनके शरीर पर दो कपड़े नहीं है सैतीस करोड़ तो मन में बार बार यही आता है आखिर हुआ क्या तिरसठ साल आजादी के बाद इस देश में ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, हर साल बजट बनता है आपको मालूम है हर साल बजट बनता, बनता है एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो चुनाव हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है भले वो आठ महीने के लिए आया सात महीने के लिए आया छह महीने के लिए आया, आया। बजट हर साल आता है उन्नीस से नियमित बजट आ रहा है इस देश में तो उन्नीस से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई पांच पांच साल की उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ फिर राज्य सरकारों के बजट आए आपको मालूम है बजट दो स्तर पर बन, माफ करना तीन स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में एक तो केंद्र सरकार बनाती है एक तो राज्य सरकार बनाती है एक तो नगर पालिका बनाती है नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं मिटती नहीं मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की और पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्रह साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे और गरीबी है कि मिटती ही नहीं उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी उन्होंने चौदह साल गरीबी मिटाई इस देश की सत्रह साल पिताजी मिटाते रहे चौदह साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही और बिटिया रानी की तो योजना ही थी बीस सूत्री कार्यक्रम सबसे पहला गरीबी हटाओ बीस सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला चौदह साल की उनकी ताकत लगी उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी वो पांच साल लगे रहे गरीबी मिटाओ और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है आप जानते हो नरसिम्हा राव आए उस बीपी सिंह आए चंद्रशेखर आए देवगौड़ा आए इंद्र कुमार गुजराल आए श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और हम मनमोहन सिंह आए हैं सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं बढ़ती ही जाती है बढ़ती ही जाती है ये गंभीर समस्या है अब और एक बात बताता हूं संयुक्त राष्ट्र महासंघ सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है एक तो सबसे गरीब देश और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में वो भी कौन है अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नंबर एक वो स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड सबसे अमीर देश दुनिया का उसके बाद एक देश है उसका नाम है स्वीडन सबसे अमीर फिर एक तीसरा देश है उसका नाम है डेनमार्क सबसे अमीर फिर एक चौथा देश है उसका नाम है स्पेन सबसे अमीर ऐसे देशों की सूची फिर अमेरिका कनाडा आदि आदि उसमें सब आते हैं तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में स्विट्जरलैंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूं तो कोई बात समझ में नहीं आती जैसे स्विट्जरलैंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता उस देश कुछ नहीं होता से मतलब कुछ नहीं होता ना खेती होती है ना उद्योग चलते हैं ना कोई व्यापार होता है ना कोई लेन होता है वहां कुछ नहीं होता खेती नहीं है तो कुछ नहीं है खेती क्यों नहीं होती स्विट्जरलैंड में मिट्टी अच्छी नहीं मिट्टी की जगह पत्थर हैं खेतों में और पत्थर क्यों हैं वहां के खेतों में क्योंकि साल में आठ महीने बर्फ पड़ती है और बर्फ के नीचे जो मिट्टी ढकी रहती है ना आठ महीने तक वो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है बर्फ जैसी अब जहां के खेत में आठ महीने बर्फ जमा रहे वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता खेत में और जिन खेतों में बर्फ ही बर्फ जमा रहे वहां कितना ही अच्छा बीज डालो अंकुरण ही नहीं होगा खेती नहीं है उनके उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है उनके पास अगर आपको उद्योग चलाने हैं तो कच्चा माल तो चाहिए रॉ मेटीरियल वो तो खेत में से आता है वो कारखानों में थोड़ी बनता है तो उद्योग तो उन्ही देशों में होते हैं जहां पर खेती अच्छी होती है अब स्विट्जरलैंड में खेती नहीं तो उद्योग नहीं एक उद्योग चला करता था वहां थोड़े दिन पहले तक घड़ी बनाने का रिस्ट वॉच बनाने का अब वो भी बंद हो गया क्यों बंद हो गया तो वो लोग कहते हैं कि चाइना नाम के देश ने इतनी सस्ती घड़ियां बनाना शुरू कर दिया है कि सारा स्विट्जरलैंड पिट गया उसमें अब चीन की घड़ी स्विट्जरलैंड में बिकती है किलो के भाव हां किलो में घड़ी बिकती है एक एक नहीं किलो में पचास रुपए किलो में साठ रुपए किलो में घड़ी बिक रही है तो कौन खरीदेगा स्विट्जरलैंड की इतनी महंगी घड़ी तो वो उद्योग भी बंद हो गया व्यापार उनके पास कुछ है नहीं क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता ना खेत में ना उद्योग में लेन देन किसका करेंगे तो आप पूछोगे ये जिंदा कैसे है ये देश ये दूसरे देशों से खाने पीने का कुछ माल ले लेता है स्विट्जरलैंड और अब उनके जंगलों में कुछ जानवरों का मांस मांस वो पैदा कर लेते हैं मार पीट के जानवरों को उसी में से जिंदगी चलाते हैं लेकिन है दुनिया का सबसे अमीर देश अब भारत की तुलना करें स्विट्जरलैंड से भारत में सब कुछ होता है खेती तो इतनी अच्छी है इस देश में कि दुनिया के किसी देश में ना हो भारत में औसतन साल में चार फसल होती है दुनिया के जिन देशों में खेती होती है ना वहां साल में एक ही फसल होती है भारत में चार है और चार फसलें जिस देश में होती हैं उन देश उस भारत देश के फसलों में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती है गेहूं चावल चना दाल मटर आदि आदि 2000 से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन है भारत के खेतों में कोई मामूली बात नहीं है ये अब जिस देश में खेती अच्छी होती है क्यों क्योंकि मिट्टी अच्छी है मिट्टी अच्छी मिट्टी दुनिया में शायद ही किसी देश में है जो भारत में भारत की मिट्टी की विशेषता है नरम बहुत है मुलायम है मिट्टी और इतनी नरम है कि खाली दो बैलों की जोड़ी और एक हल से इस मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं यूरोप और अमेरिका की मिट्टी इतनी कठोर है कि वहां मिट्टी को उलट पलट करने के लिए सौ हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है यहां अगर ट्रैक्टर हम चलाते भी हैं ना तो दस हॉर्स पावर से ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी नरम है अमेरिका यूरोप की मिट्टी कठोर है तो सौ हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कम पे बात नहीं बनती मिट्टी नरम है मिट्टी नरम होने के साथ साथ पानी मिलता है इस देश को बारिश का भरपूर मिलता है यह अलग बात है कि बारिश के पानी का हम प्रबंधन नहीं कर पाते मैनेज नहीं कर पाते वो बह के समुद्र में चला जाता है लेकिन बारिश का पानी भरपूर है इस देश को अभी भी बारिश बहुत कम हो गई है फिर भी जरूरत से ज्यादा हमें पानी मिलता है बारिश का मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि एक साल में औसतन अगर इस देश की बारिश पकड़ी जाए 100 इंच तो हमारी जरूरत से 30 गुना ज्यादा पानी हमें देता है भगवान 30 गुना खेतों में जितनी जरूरत है कारखानों को जितनी जरूरत है पीने को जितनी जरूरत है पानी की और बाकी कामों को जितनी जरूरत है उससे तीस गुना ज्यादा पानी हमें भगवान देता है अभी भी हर साल ये अलग बात है कि हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बहके बेकार चला जाता है पानी बहुत अच्छा है बारिश बहुत अच्छी है मौसम बहुत अच्छे हैं इस देश में इतने अच्छे मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं जो भारत में एक बार मैं पढ़ रहा था सारी दुनिया के मौसमों के बारे में तो मुझे एक अद्भुत जानकारी मिली वो ये कि सब दुनिया के देशों में दो या तीन क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं भारत में 16 है सोलह क्लाइमेटिक जोन्स है पूरी दुनिया में नहीं है कहीं सोलह इसका मतलब समझाता हूं सरल भाषा में बहुत भयंकर गर्मी अगर देखनी है भारत में तो कहीं मत जाओ राजस्थान चले जाओ चूरू में चले जाओ बीकानेर चले जाओ जोधपुर चले जाओ बाड़मेर चले जाओ <coughs> ऐसी गर्मी मिलेगी कि उबल जाओ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बिल्कुल ठंडी देखनी है इस देश में तो भी यहीं चले जाओ जम्मू कश्मीर <coughs> हिमाचल प्रदेश चले जाओ जम्मू कश्मीर चले जाओ उत्तराखंड चले जाओ माइनस टेन डिग्री माइनस फिफ्टीन डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर और इसी देश में एकदम सूखा मौसम देखना है तो भी राजस्थान चले जाओ और एकदम गीला मौसम देखना है तो भी इस देश में देख लो दक्षिण में आ जाओ गोवा में बारिश ही बारिश भयंकर बारिश टॉरेंशियल रेन साल में छह सात महीने बारिश केरल में चले जाओ गोवा में चले जाओ एकदम नमी वाला मौसम देखना हो तो यहां आ जाओ मुंबई चले जाओ मद्रास चले जाओ समुद्र के किनारे वाले शहरों में चले जाओ भयंकर नमी वाला मौसम मिलेगा ऐसे सोलह तरह के जोन्स इस देश में हैं, क्षेत्र दुनिया में सभी देशों में दो या तीन होते हैं यहां सोलह है दुनिया के देशों में या तो ठंड पड़ती है और भयंकर ठंड और या तो गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी इसके अलावा तीसरा मौसम ही नहीं है कहीं आपको मालूम है यूरोप में बारिश का मौसम नहीं है। बारिश वहां हर रोज होती है दो तीन मिनट के लिए और बिल्कुल हल्की फुल्की बंद हो जाती है फिर हो जाती है फिर बंद हो जाती है ऐसी बारिश यूरोप में किसी ने नहीं देखी कभी कि भल भला के पानी बरसता हो लगातार छ छ महीने आठ आठ महीने है ही नहीं अगर बारिश अच्छी नहीं है तो पानी नहीं है तो यूरोप के देशों में पानी बहुत महंगा है शराब सस्ती है पानी महंगा है लंदन जैसे शहरों में जब कभी मैं जाता हूं तो एक लीटर पानी की बोतल 280 रुपए की खरीदनी पड़ जाती है कहीं और शराब की बोतल अस्सी रुपए अब मुश्किल ये है कि मैं पी नहीं सकता उसे हा नहीं तो शराब पानी से सस्ती है क्योंकि पानी बहुत महंगा है क्योंकि पानी बरसता ही नहीं महंगा तो होगा ही जो भी थोड़ा बहुत पानी उन देशों में है वो बर्फ जो जमती है उसको पिघलाकर पानी ले लेते हैं वो है पानी लंदन में तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कई फाइव स्टार और सेवन स्टार होटलों में संडास का पानी टॉयलेट का पानी बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी ही नहीं अब ना तो उनके पास पानी है ना अच्छी मिट्टी है ना सूरज की धूप है साल में छ सात महीने सूरज ही नहीं निकलता कभी कभी उन देशों में संडे होता है संडे माने छुट्टी नहीं सूरज का दिन संडे कभी कभी होता है अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे लंदन में ये श्रीधर भाई भी गए थे तो हमारी फ्लाइट जैसे ही उतरी उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था तो जो ब्रिटिश एयरवेज की वो थे अधिकारी उन्होंने कहा आप बहुत लकी हैं, आज संडे है यहां पर सूरज का दिन है आप बहुत लकी है तो एक से मैंने पूछा कितने दिन में ये दिखाई दिया उन्होंने कहा हम तो तीन चार महीने से ढूंढ रहे थे दिख ही नहीं रहा था सूरज तीन तीन चार चार महीने सूरज नहीं दिखता अब सूरज है नहीं मिट्टी अच्छी है नहीं पानी उनके पास है नहीं तो खेती तो अच्छी हो नहीं सकती भारत में ये सब चीजें हैं, सूरज भी है भारत में एवरी डेज संडे हर दिन सूरज का दिन करोड़ों साल से है करोड़ों साल तक रहने वाला है और अच्छी खेती के लिए सूरज की धूप होना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पौधे के बड़े होने के लिए सूरज का ही प्रकाश लगता है और सूरज अच्छा हो तो पानी भी भरपूर होता है क्योंकि समुद्र की सतह पर सूरज की धूप पड़ती है तो पानी वाष्प बनता है फिर बादल बनता है फिर बरसता है तो सूरज अच्छा मिट्टी अच्छी पानी अच्छा मौसम अच्छा फसल चक्र अच्छा मेहनत करने वाले किसान इस देश में बारह बारह घंटे काम करें इसलिए भारत के खेतों में चार फसलों में दो से ज्यादा चीजें पैदा होती है पूरे देश मैं आपको एक घटना सुनाता हूं सच्ची घटना एक बार क्या हुआ एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ मेरा झगड़ा हुआ और झगड़ा इस बात का हुआ कि भारत महान की जर्मनी महान झगड़ा इस बात का था वो कहता था जर्मनी महान मैं कहता था भारत महान अब दोनों ने झगड़ा सुलझाने के लिए एक रास्ता निकाला रास्ता ये निकाला उसने कहा कि मैं तुमसे भारत के बारे में सवाल पूछूंगा तुम मुझसे जर्मनी के बारे में पूछो जिसके सवालों के जवाब में सबसे ज्यादा हां यस आएगा उसका देश महान मैंने कहा ठीक है भाई पूछो तो उसने कहा पहले तुम पूछो तो मेरा नंबर आ गया पूछने का तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल पूछा जर्मनी में गन्ना होता है तो उसने कहा नहीं गन्ना होता ही नहीं फिर मैंने कहा जर्मनी में केला होता है उसने कहा नहीं फिर मैंने कहा जर्मनी में आम होता है उसने कहा नहीं फिर मैंने कहा जर्मनी में लीची होती है उसने कहा नहीं मैंने कहा जर्मनी में सेब होता है उसने कहा नहीं मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है उसने कहा नहीं अब थोड़ी देर में बौखला गया क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं नहीं नहीं नहीं तो हारने वाला है वो तो, तो कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती अब आगे पूछो तो मैंने कहा चलो अब दूसरा सवाल है मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है पालक क्योंकि पालक तो मीठा नहीं है तो उसने कहा नहीं मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है मेथी उसने कहा नहीं मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है मूली उसने कहा नहीं फिर थोड़ी देर में बौखला गया मैंने पूछा धनिया होता है उसने कहा नहीं मैंने पूछा पुदीना होता है उसने कहा नहीं फिर थोड़ी देर में कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में पैदा नहीं होती अब आगे पूछू तो मैंने कहा तुम ही बता दो होता क्या है इस देश में हरे पत्ते की कोई चीज तुम्हारे यहाँ नहीं होती मीठी चीज तुम्हारे यहां पैदा नहीं होती होता क्या है तो उसने कहा जर्मनी में दो ही चीजें पैदा होती है एक तो आलू और दूसरी प्याज अब आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो दो ही चीजें हैं हमारे पास फिर मैंने उससे आगे पूछा मैंने कहा फिर ये जर्मनी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है यहां तो सब माल भरा पड़ा है यहाँ तो आम भी मिल रहा है यहां तो शकरकंद भी मिल रहा है संतरा भी मिल रहा है केला भी मिल रहा है यहां तो सेब भी मिल रहा है ये सब कहा से लाते हो जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता तो उसने कहा ज्यादातर ये माल भारत से आता है तो मैंने कहा किसका देश महान तो वो बोला नहीं मुंह से मान तो लिया उसने कि भारत देश महान बोला नहीं मैंने कहा इससे बुलवाना है तो फिर मैंने कहा अब तुम पूछ लो तुम भारत के बारे में पूछो मैं उत्तर दूंगा अब वो बेचारा फंस गया क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता तो उसने ऐसे ही पूछ लिया भारत में गन्ना होता है मैंने कहा इतना गन्ना होता है भारत में कि छह गांव में से चार लाख गांवों में गन्ना ही गन्ना उत्तर भारत में गन्ना दक्षिण भारत में गन्ना पूर्वी भारत में गन्ना पश्चिम भारत में गन्ना और हर जगह का गन्ना अलग है कहीं लाल गन्ना कहीं काला गन्ना कहीं हरा गन्ना कहीं पीला गन्ना कहीं गन्ने में रस बहुत ज्यादा है कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज्यादा है फिर मैंने समझाया दो किस्म का गन्ना भारत में होता है तो उसकी आंखें फट गई हैं मैंने कहा हां कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया में तो कहने लगा इतना केला मैंने कहा कोई गांव ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस देश में हर गांव में केला है फिर उसने कहा आम होता है भारत में आम मैंने कहा भैया भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे और कुल आमों की प्रजातियां 5000 हजार है जो मौसम पे मिल जाती है दक्षिण भारत का अलग आम उत्तर भारत का अलग आम पूर्वी भारत का अलग पश्चिम भारत का अलग और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिल्ली को केंद्र बनाओ 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ पांच जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है लंगड़ा आम चौसा आम फजली आम तोतापुरी आम दशहरी आम कितने नाम गिनाओ दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिना नीलम आम बैगनफल्ली आम तो लोगो इतना मैंने कहा हाँ भाई फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गाँव में होता है जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है उतना भारत के एक एक गांव में होता है ऐसा देश है भारत माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है सब कुछ हो जाता है हर गांव। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस और कुछ नहीं क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांवों में होता है नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है कुछ लाने नहीं पड़ता बाहर से इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत और इतना समृद्धशाली है इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हों इस देश में और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है इतना सब कुछ होता है तो भारत गरीब क्यों है इसका उत्तर मेरे पास नहीं था इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो नब्बे खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में तांवा मिलता है लोहा मिलता है बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है अभ्रक मिलता है ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं कहीं नहीं है पूरी दुनिया में अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में हमारे यहां 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया गैस मिल गई कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है सारी मोटर गाड़ियों में और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं ये गैस ही जले डीजल पेट्रोल बंद कर दें तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि दो साल तक जलती रहे वो देश में इतनी गैस और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में बाड़मेर में बीकानेर में जैसलमेर में और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा अब तक जो नहीं था तो तेल इस देश में गैस इस देश में खनिज पदार्थ यहां पर जंगलों में जाओ तो चौरासी किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है फिर देश दरिद्र कैसे हो गया ये कहानी अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूं आप कहीं से हम दरिद्र नहीं है भगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया प्रकृति ने हमको दरिद्र नहीं बनाया हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के कॉम्पिटिशन में आगे है उत्पादन हर तरह का गांव में और उद्योग भी कोई कम नहीं है अब इस देश में भारत सरकार का सेंसस है जो ये कहता है कि पांच करोड़ अस्सी लाख उद्योग चल रहे हैं इस समय देश में पांच करोड़ अस्सी लाख और अच्छे चल रहे सारी दुनिया में मंदी आई लेकिन हमारे उद्योगों में नहीं आई कुछ तो कारण है कारण उसका एक है कि हमारे उद्योगों में मेहनत करने वाले जो मजदूर है ना दुनिया में सबसे सस्ते हैं इतने सस्ते मजदूर पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं जो हमारे उद्योगों में है बारह बारह घंटे काम कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह पर जो कोई नहीं करता पूरी दुनिया अब श्रम बहुत सस्ता और भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक माल बहुत है हमारे पास कच्चा माल अब दो चीजें अगर उद्योगों को मिल जाएं, श्रम सस्ता हो कच्चा माल भरपूर हो वो सस्ता हो तो उद्योगों में तो पैदा ही पैदा है पांच करोड़ अस्सी लाख उद्योग है कोई कम नहीं और इतने उद्योग और इतना खेती तो व्यापार भी अच्छा है इस देश में व्यापार में कोई कमी नहीं है सरकार कहती है कि कम से कम बीस लाख करोड़ का व्यापार हो जाता है साल में इस देश में अंदर देश के अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा हूं तो ये सारा कुछ अच्छा अच्छा है उद्योग व्यापार खेती फिर भारत गरीब क्यों ये तो गंभीर प्रश्न है और इतना गरीब कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी में हमारा नंबर आए अब ये प्रश्न हमें समझना है अब हमारे मन में इस प्रश्न को समझने के समय एक बात आती है क्या भारत की गरीबी हजारों साल की है हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कई बार जाने अनजाने हम ये कह देते हैं अरे भारत तो हमेशा से गरीब है मैं भारत के दो लोगों का नाम लेके कहूंगा एक व्यक्ति है इस देश में उसका नाम है पी चिदम्बरम ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा और इस व्यक्ति ने इंदौर नाम के शहर में मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया था और मैं उस दिन वहां था उस भाषण में सामने बैठा था मैं और चिदंबरम मंच से बोल रहा था कार्यक्रम क्या था नई दुनिया नाम का एक अखबार निकलता है इंदौर से नई दुनिया अखबार ने एक किताब प्रकाशित की थी पुस्तक का प्रकाशन किया था उसका विमोचन करने के लिए चिदंबरम आया था तो भाषण दिया उसने और क्या भाषण दिया भारत हजारों साल से गरीब देश रहा है यहीं से भाषण शुरू किया अंग्रेजी में अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे हाँ उसने शुरू किया भारत हजारों साल से गरीब देश रहा भारत हजारों साल से मुफलिशी का शिकार रहा ऐसे ऐसे उसने कहना शुरू किया फिर बीच में कहने लगा ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा बेहतर बना दिया वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे हमको तो कोई ज्ञान नहीं था कोई प्रकाश नहीं था इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी और ये जब वो भाषण दे रहा था तो बार बार पंडित नेहरू को कोट कर रहा था पंडित नेहरू ने ऐसा कहा पंडित नेहरू ने वैसा कहा पंडित नेहरू ने यह कह दिया उन्होंने वो कह दिया वो भाषण जैसे ही पूरा हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ हां मैं इधर उधर देख रहा था किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं मैंने कहा मैं तो पूछने वाला हूं इस चिदंबरम से तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था मैंने सीधे कहा उसको तो अंग्रेज यहां ढाई सौ साल झक मारने के लिए क्यों आए हजारों साल से गरीब देश गरीबों के यहां कोई 250 साल रहता है आके गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता 250 साल रहना तो कोई सामान्य बात है 250 साल में 50 पीढ़ियां जवान होकर मर गई अंग्रेजों की यहां क्यों रहे वो और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्तगाली साढ़े चार साल झक क्यों मार रहे थे इस देश में क्यों आए साढ़े साल पुर्तगाली अपना देश छोड़कर चौदह सौ बानवे में बास्को डिगामा घुस गया इस देश में और निकला नहीं फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गोवा से पुर्तगालियों तो साढ़े चार पुर्तगाली साढ़े चार साल पुर्तगाली क्यों आए 250 साल अंग्रेज क्यों रहे और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आए झक मारने के लिए यहां तीन साल बाबर क्यों आया उसने सल्तनत क्यों बनाई गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या और इतना ही क्यों मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में सातवीं शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे तैमूरलंग क्यों आया नादिर शाह क्यों आया अहमद शाह अब्दाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था वो सब यहां क्यों आए और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे तो सिकंदर ने अपने गुरु को यह क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्व विजय मेरी नहीं होगी इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है तो आया यहां पर और ये तो भारतवासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया मार के भगा दिया हमने उसको रास्ते में मर गया और आपको तो इतिहास में मालूम है शक यहां आए हूण यहां आए पिंडारी यहां आए क्यों आए भाई हम तो गरीब हैं भुखमरी के शिकार हैं बेरोजगारी हमारे यहां है फिर क्यों आए ये सब तो चिदम्बरम चुप हो गया बोला कुछ नहीं मैंने कहा उत्तर दे दो अगर ये हजारों साल से ही गरीब देश है तो कहने लगा नेहरू जी ने कहा मैंने कहा नेहरू जी से तो पूछ नहीं सकता मैं क्योंकि वो जिंदा नहीं है होते जिंदा तो उनसे पूछ लेता कि कहां से मिला ये तुम्हें कि भारत हजारों साल से गरीब है किसने कह दिया भारत हजारों साल से गरीब है मैंने कहा तुम नेहरू के मानस पुत्र हो तुम्ही बता दो और क्या मानस पुत्र है कि नहीं नेहरू का मैंने कहा तुम ही बता दो भाई नेहरू जी से तो क्या पूछ सकता हूं मैं तो फिर चुप हो गया ये तो एक बात हुई ऐसी एक घटना घटित हुई मनमोहन सिंह जब भारत के वित्त मंत्री बने और थोड़े दिन बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो ऑक्सफोर्ड गए थे अटल जी के बाद इन्हीं का नंबर आया ना तो ये गए ऑक्सफोर्ड वहां पर एक सम्मान समारोह हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का उसमें इनको डी लिट की उपाधि दी गई तो सम्मान समारोह में इन्होंने एक भाषण दिया 40 मिनट वो रिकॉर्डेड है हमारे पास उसमें उन्होंने यही गाना गाया भारत हजारों साल से गरीब देश है ये तो अंग्रेज थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा सभ्य बनाया हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने आकर भारत को तकनीकी सिखाई हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान लाया हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में उद्योग लाए हम अंग्रेज ये बोला उन्होंने चालीस मिनट चालीस मिनट अगले दिन ये भाषण इंग्लैंड के अखबारों में छपा तो कई अखबारों ने टिप्पणी लगाई हेडिंग लगाया कि लगता है भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में ही है क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो गान गा रहा है यहां आकर वो एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का गाना नहीं है ये तो गुलाम देश के गुलाम प्रधानमंत्री का गाना है और मैंने ये दो नाम इसलिए लिए कि दोनों जिंदा हैं ये हाँ दोनों जिंदा और इनके साथ इनके साथ मेरे दिल की तमन्ना है कि एक बार इनको मंच पर बिठाओ दोनों को और मैं इनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं भारत के बारे और मैं उनको वो प्रमाण देना चाहता हूं वो दस्तावेज सौंपना चाहता हूं जो भारत की कहानी कुछ और कहते अब मैं आता हूं प्रमाणों पर दस्तावेजों पर हमारे भारत में अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1618 में तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला अधिकारी आया उसका नाम था थॉमस रो थॉमस रो भी कहते हैं उसको थॉमस रो भी कहते ये जहांगीर के दरबार में पेश हुआ तो जहांगीर के सामने इसने एक एप्लीकेशन दिया और ये कहा कि हमें भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए तो जहांगीर ने पूछा क्या व्यापार करोगे तो वो चुप्पी मार गया फिर पूछा उसको क्या व्यापार करोगे तो उसने कहा खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है और बेचने के लिए कुछ नहीं है हां यही उत्तर दिया था जहांगीर को जहांगीर ने पूछा था तुम क्या बेचोगे यहां पर व्यापार का मतलब तो कुछ बेचना और कुछ खरीदना जहांगीर को मालूम नहीं था व्यापार का और भी कोई मतलब होता है अंग्रेजों का एक शब्द है टी आर डी ए डीई ट्रेड ट्रेड का एक मतलब है व्यापार ट्रेड का दूसरा मतलब है लूट मार जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना हमारे हिंदी में एक शब्द है कनक कनक का एक अर्थ है दतूरा कनक का एक अर्थ है सोना कनक का एक अर्थ है गेहूं वैसे ही ट्रेड एक शब्द है अंग्रेजी का इसका एक मतलब है व्यापार खरीदना बेचना और दूसरा मतलब है लूटमार प्लंडरिंग आप अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़ो सिक्सटींथ सेंचुरी की वेबस्टर डिक्शनरी मैंने ढूंढी तो उसमें ट्रेड के सामने लिखा है प्लंडरिंग लूटमार तो ये आया थॉमस रो तो इसने जहांगीर को कहा कि हम ट्रेड करेंगे ये नहीं कहा व्यापार करेंगे ट्रेड करेंगे जहांगीर को लगा कि कुछ बेचेगा कुछ खरीदेगा हां और अंग्रेजों का था हम तो लूट मार करेंगे है ही नहीं हमारे पास कुछ बेचने को और खरीदने को पैसे नहीं खरीदने को पैसे क्यों नहीं थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया कंपनी थी कुछ था ही नहीं उनके पास मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली मीटिंग की रिपोर्ट निकाली मिनिट्स पहली मीटिंग हुई इनकी पंद्रह में उस मीटिंग में प्रस्ताव हुआ कि ये कंपनी बनेगी और नाम इसका ईस्ट इंडिया रखा जाएगा क्यों भाई ये तो अंग्रेजों का नाम नहीं है ईस्ट इंडिया ये तो भारतीय नाम है अब अंग्रेज भारतीय नाम क्यों रखेंगे कुछ तो रहस्य होगा ईस्ट लंदन क्यों नहीं रखा ईस्ट लंदन कंपनी ईस्ट यॉर्कशायर कंपनी क्यों नहीं रखा या वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम वेस्टमिंस्टर तो एक जगह है ना लंदन में बड़ी मशहूर जहां से उनकी सारी राजनीति चलती है और सारी दुनिया को गुलाम बनाने की साजिशें वहां रची जाती हैं तो वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम ईस्ट इंडिया क्यों <coughs> तो उसकी कहानी पता चली कि भारत का जो पूर्वी इलाका है माने बंगाल इस बंगाल के इलाके से बहुत सारे पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने भारत के और वो जहाज लंदन के नजदीक से गुजरते थे अफ्रीका जाते थे लैटिन अमेरिका तक जाते थे भारत के व्यापारी तो जब पानी के जहाज गुजरते थे लंदन के नजदीक तो अक्सर ये अंग्रेज उनको लूटा करते थे पानी के जहाजों को क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय यही था लूट मार कारण खेती होती नहीं और आज से नहीं सैकड़ों साल से नहीं होती आपको सुनकर हैरानी होगी अंग्रेजों के देश में खेत जोतने वाला पहला हल 1760 में बना वो भी भारत के हल की नकल करके उसके पहले हल ही नहीं था उनके पास अब जिस देश के किसानों के पास हल ना हो वो खेत में क्या जोत लेंगे और वैसे भी खेत में कुछ होता नहीं वहां तो खेती तो थी नहीं खेती नहीं थी उद्योग नहीं था इंग्लैंड का भी वही हाल था जो जर्मनी की कहानी मैंने सुनाई। यह तो पूरे यूरोप का ऐसा ही हाल था तो उनके यहां कुछ होता नहीं था तो जिंदगी कैसे कटती थी उनकी तो समुद्र के रास्ते पर ये इंग्लैंड पड़ता है ये इनके भगवान ने नसीब में दे दिया समुद्र के किनारे और उस रास्ते से सब जहाज जाते हैं अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहां से जाना पड़ेगा अफ्रीका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा लैटिन अमेरिका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा तो इंग्लैंड का लंदन एक ऐसी जगह पर है जहां से अक्सर पानी के जहाज गुजरते थे व्यापार करने वाले और दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करते थे दो देश एक भारत और एक चीन और इनके जहाज जाया करते थे अक्सर तो उन जहाजों को अंग्रेज लूटते थे तो भारत से जो जहाज कलकत्ता वाले इलाके के होते थे ईस्ट इंडिया वाला पूर्वी भारत का इलाका वो जहाज भरे हुए होते थे माल से सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरा और बहुत प्रचंड माल रहता था अंग्रेज जब लूटते थे तो बहुत मिलता था उनको इसलिए उनको लगा कि भारत का जो ईस्ट पार्ट है ये बहुत समृद्धशाली है यहीं लूटना है हमको तो नाम रखा ईस्ट इंडिया ये तो चालाकी अंग्रेजों की हमेशा से है अंग्रेजों की नहीं यूरोप के लोगों की जिस देश में जाओ उसी देश का नाम अपनी कंपनी के साथ लगाओ हिंदुस्तान लीवर सुना है, है कि नहीं कंपनी तो मूलते इंग्लैंड की है ना यूनिलीवर नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर ताकि आपको उल्लू बना सके कि भारत की कंपनी करोड़ों भारतवासियों को मालूम नहीं हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी है पढ़े लिखों को मालूम नहीं वो तो मुझे तर्क करते हैं राजीव भाई ये तो भारत की कंपनी है ना नाम में हिंदुस्तान लगा हुआ है ऐसी ही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारतवासियों को लगे कि ये भारत की कंपनी तो आ गए लेके उसको अब पैसे तो थे नहीं क्योंकि यह कंपनी दिवालिया थी जब कंपनी बनी ना तो मैंने वो मिनट्स देखी इनकी 1599 वाली उनकी मिनट्स वहां लंदन में रखी है ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस रहा लंदन में वहां पुराने रिकॉर्ड्स हैं। तो देखा तो इनकी इनिशियल पेड अप कैपिटल जीरो थी शून्य। पैसे ही नहीं किसी की जेब में और कंपनी बना ली तो कैसी कंपनी होगी अंदाजा लगा लो पैसे तो थे ही नहीं फिर ये राजा के पास गए और कहा कि हमको लाइसेंस दे दो हम जाएंगे भारत में तो राजा ने पूछा गांठ में कुछ है पैसे वैसे हैं तो है तो नहीं फिर क्या करोगे भारत जाके तो यहाँ कुछ उधार लिया है हमने भारत पहुंच जाएंगे फिर हमें लगता है कि बहुत माल है भारत में तो पैसे तो भारत से आ जाएंगे आप बस लाइसेंस दे दो तो राजा ने जो लाइसेंस दिया इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को उसमें लिखा हुआ है कि तुम जो भी कुछ भारत में लूटोगे माने ट्रेड करोगे अब ट्रेड का हर समय अर्थ लगाना लूटमार <से> हाँ नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको कहानी mm. तो राजा ने कहा जो भी तुम लूट मार करोगे इसमें मेरा भी हिस्सा है तो so कंपनी ने कहा ठीक है आपका भी हिस्सा है फिर राजा ने कहा इसमें चर्च का भी हिस्सा होगा तो कंपनी वालों ने कहा ठीक है चर्च को भी देंगे फिर राजा ने कहा मेरे जो चंगू मंगू है माने ये जो अधिकारी नजदीकी इनको भी देना पड़ेगा हाँ हाँ देंगे फिर ये जो पार्लियामेंट है इसको भी देना पड़ेगा हाँ हाँ देंगे हां हां करते गए माने पैसे का बंटवारा पहले ही हो गया कि भारत में घुसोगे लूट मार करोगे तो इतना प्रतिशत राजा को इतना प्रतिशत चर्च को इतना प्रतिशत एम को इतने प्रतिशत अधिकारियों को जो बचेगा वो तुम्हारा इस पत्र को लेकर वो भारत में आए ये था उनका अथॉरिटी लेटर अब घुस गए जहांगीर के सामने पेश हुआ और कहा कि व्यापार करने का लाइसेंस दे दो तो जहांगीर समझा ये करेंगे खरीद फरोख्त और उनके लिए था लूटमार तो जहांगीर ने पूछा भी कि तुम बेचोगे क्या तो इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है बेचने को तो खरीदोगे क्या तो इन्होंने कहा पैसे भी नहीं है तो फिर व्यापार कैसे करोगे तो थॉमस रो ने जहांगीर को कहा कि देखो हम भारत से कुछ माल उधारी में लेंगे उधार और ले जाके बेचेंगे कहीं फिर मिलेगा पैसा उसमें से आपको दे देंगे अब जहांगीर ऐसा भोला भाला सीधा साधा लाइसेंस दे दिया उसे मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा भोला और सीधा यही था जहांगीर दे दिया लाइसेंस अब वो लाइसेंस लेके गए सूरत में और सूरत में सबसे पहले लूट मार की ईस्ट इंडिया कंपनी जिस घर को लूटा थी थी सूरत में वो घर अभी भी है कभी भी जाके देख सकते हैं। सूरत में वो घर है उस पर नाम अंग्रेजों ने अपना लिख दिया कू पर विला पहले वो किसी राजस्थानी राजा का महल था वहां लूटा इन्होंने और लूट के पैसे आए उस पैसे से फौज बनाई सेना बनाई और फिर और, ए, और लूटा फिर और पैसे आए फिर और लूटा फिर और पैसे आए फिर फौज बढ़ती गई सेना बड़ी होती गई तो सूरत के बगल में नवसारी को लूटा फिर वलसाड को लूटा फिर भरूच को लूटा फिर अंकलेश्वर को लूटा और इस पूरे इलाकों को लूटते लूटते ईस्ट इंडिया कंपनी करोड़पति हो गई जिनकी गांठ में पैसा नहीं था ढेला, उनकी पूंजी हजारों करोड़ पाउंड की हो गई मात्र 35-40 साल तो फिर इस कंपनी को लगा कि इस इलाके से कहीं और चलो लूटने तो फिर ऊपर भी भारत में आ गए कलकत्ता आदि आ गए वहां लूट मचाई इन्होंने और लूटने के तरीके क्या थे इनके ये चिट्ठी बनाते थे अंग्रेजी में और किसी भी करोड़पति भारतवासी के घर में वो चिट्ठी फेंकी जाती थी और उसमें लिखा जाता था एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो नहीं तो तुम्हारा घर लूटेंगे अब भारतवासी क्या सोचते थे अगर घर लूटा तो दस करोड़ निकल जाएगा तो एक करोड़ दे दो भाई और जो भारतवासियों के पास होता था उन्हीं के घर में चिट्ठी जाती थी ये उनका तरीका था लूटने का फिर राजाओं को लूटना शुरू किया उन्होंने और राजाओं के साथ यही होता था किसी राजा से दस करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी किसी से पचास करोड़ मांगी कुछ राजा थे जो चुपचाप दे दिया करते थे कुछ राजा थे जो उनसे लड़ाई लड़ा करते थे दोनों तरह के राजाओं के नाम बताता हूं तुरंत आपके ध्यान में आएगा एक राजा थे जीवाजी राव सिंधिया वो चुपचाप दिया करते थे जितना अंग्रेज मांगते थे और उन्हीं के पड़ोस में एक रानी थी महारानी झांसी लक्ष्मी बाई उसने एक पैसा नहीं दिया कभी अंग्रेजों जब जब अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखी झांसी रानी को फाड़ के फेंक दी उसने ये हैदराबाद का निजाम हुआ करता था ये चुपचाप देता था अंग्रेजों चुपचाप जितना मांगा उतना देता था और यही पड़ोस में ऐसी एक महारानी थी कित्तूर चन्म्मा बेलगाम में एक पैसा नहीं दिया कभी उसने अंग्रेजों को जब अंग्रेजों की चिट्ठी आई उसने फाड़ के फेंकी ऐसे भारत में राजाओं के बंटवारे थे कुछ राजा कमजोर कायर नपुंसक निर्वीर निकम्मे वो चुपचाप अंग्रेजों को दिया करते थे और कुछ राजा थे शूरवीर ताकतवर साहसी जो अंग्रेजों से लड़ा करते थे अपने जयपुर का राजा भी ऐसा ही था चुपचाप दिया करता था अंग्रेजों ले जाओ ले जाओ ले जाओ लेकिन उसी ले ले ले ले ले ले के आसपास उदयपुर का इलाके के जो राजा थे कभी नहीं देते थे अंग्रेज तो ऐसे चला तो जिन जिन राजाओं से पैसे मिले अंग्रेजों ने लिए और बड़ी फौज बनाई फिर उन राजाओं से उन्होंने संधियां की अंग्रेजों ने उसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप मित्रता की संधि अब इस संधि में क्या होता था राजाओं का गुणगान किया जाता था आप बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं क्योंकि पैसे दे रहे हैं हमको तो अंग्रेज उसमें लिखा करते थे बहुत अच्छे हैं उनकी बढ़ाई करते थे झूठ मूठ की और अंत में एक वाक्य लिखा जाता था वो खतरनाक होता था वो वाक्य होता था कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा ये वाक्य लिखा जाता था इसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी एक पन्ने में नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा रहता था नोट करके ए नोट ई नोट और यह सब अंग्रेजी में लिखा जाता था कि आप जब मर जाओगे आपका राज्य हमारा हो जाएगा कभी कभी उसमें लिखा जाता था कि अगर आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा इस तरीके से सारे राज्य हड़पे अंग्रेजों ने आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं एक भी राज्य को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता एक भी राज्य युद्ध में नहीं जीता सबको संधि करके कब्जे में ले लिया हूं हम अंग्रेजों से कभी युद्ध में नहीं हारे चालाकी में हारे भारतवासियों की बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतवासी शूरवीर हैं, प्रतापी हैं मजबूत हैं, होशियार हैं, अकल वाले हैं सब कुछ हैं चालाकी नहीं आती एक ही चीज में कमजोर है वो एक गाना है ना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशे यारच सच्चे दुनिया वालों की हमें अनाड़े वो गाना हम पे सटीक है भारतवासी सब सीखा हमने गणित सीखा विज्ञान सीखा खगोल शास्त्र सीखा दर्शन शास्त्र हमने सीखा धातु शास्त्र हमने सीखा दुनिया को सिखाया उद्योगों में दुनिया को हमने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया सारी दुनिया को गणित का नंबर सिस्टम हमने दिया शून्य का आविष्कार हमने किया खगोल शास्त्र के सारे आविष्कार हमारे हैं सब कुछ हमारे पास है चालाक ही नहीं है क्यों नहीं है इसका कोई कारण है तो एकमात्र कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है हमारा जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि हम चालाक हो ही नहीं सकते चालाक होने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है वो जीन भारत में हो ही नहीं सकता चालाक जीन जिसको हम डीएनए कहते हैं ना जिस डीएनए से चालाकी आती है वो दुनिया के उन्हीं देशों में होता है जो देश कठोर है जहां जिंदगी मुश्किल है जहां ठंड पड़ती है आठ आठ महीने टेम्परेचर चला जाता है माइनस फोर्टी डिग्री वहां के लोगों के जीन में प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको चालाक होना पड़ता है नहीं तो जिंदा नहीं रह पाए हमको भगवान ने चालाकी वाला जीन ही नहीं दिया इसमें हमारा कोई कसूर नहीं चालाकी नहीं आती तो नहीं आती और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चालाकी ही आती थी और कुछ नहीं आता था तो वो चाला की करते थे चिट्ठी लिखी संधि पत्र उसमें एक लाइन डाल दिया अब राजा उसको पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी तो राजा क्या करता था अंग्रेजों से पढ़वाता था देखो इसमें क्या लिखा है अंग्रेज उसको यही पढ़ के सुनाते थे ये बहुत अच्छा है आपके हित में है राज्य के हित में ये नहीं बताता था कि नीचे लिखा हुआ आपका राज्य चला जाएगा मरने के बाद इस चक्कर में हम अंग्रेजों की गुलामी में चले गए बहुत दिन तक मैं ये खोज करता रहा कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए क्योंकि मुट्ठी पर अंग्रेज और इतने बड़े देश को गुलाम बना ले वो चालाकी से किया उन्होंने ताकत से नहीं किया युद्ध में कभी नहीं हारे हम जब जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े भारत के राजाओं ने अंग्रेज हारे हर युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने अट्ठारह युद्ध लड़े एक भी युद्ध में नहीं जीत पाए दक्षिण भारत में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने सत्रह युद्ध लड़े एक में भी नहीं जीत पाए। रानी कित्तूर चन्म्मा के साथ चार युद्ध लड़े अंग्रेजों ने हर एक में हारे झांसी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जितने युद्ध लड़े सब में अंग्रेज हारे जीते कभी नहीं वो हमसे किसी भी युद्ध में चालाकी में जीते वो हमसे उन्होंने संधियां कर करके कर राज्यों को गुलामी में लिया तो पहले जो अनुकूल राजा थे अंग्रेजों को मदद करने वाले वो गुलामी में गए फिर अनुकूल राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने प्रतिकूल राजाओं पे कब्जा किया और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया और जिन खानदानों का नाम इसमें सबसे ऊपर है सिंधिया खानदान उसमें नंबर एक है भारत को गुलाम बनाने वालों का खानदान है ये राजा मानसिंह का खानदान गुलाम बनाने वालों का खानदान है जयचंद और अमीरचंद का खानदान देश को गुलाम बनाने वाले खानदानों में है और ऐसे बीसियों खानदान ये निजाम का खानदान देश की गुलामी लाने वाला खानदान रहा है इनकी मदद ली अंग्रेजों ने इनकी सेना ली इनके पैसे लिए और जो शूरवीर राजा थे एक एक करके मारा सबको खत्म किया और वो सब आप जानते हो और एक दिन सारा देश उनके कब्जे में चला गया और जब कब्जे में आ गया देश तो उन्होंने एक ही काम किया ट्रेड ट्रेड माने लूट मार और वो कैसे मचाई लूट मार एक कहानी सुनाता हूं आपको रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज इस देश में आया 1750 में और उसने भारत में आकर बंगाल के राजा जिसका नाम था सिराजुद्दौला उसके दरबार में एक एप्लीकेशन भेजा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए बंगाल उस समय मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं था अंग्रेजों ने जहांगीर से लाइसेंस लिया था ना तो जहांगीर का लाइसेंस उतने ही एरिया में काम करता था जहां तक मुगलों की सरकार थी पूरे देश में मुगलों की सरकार कभी भी नहीं रही पूरे देश में थोड़े से इलाके में थी तो मुगलों की सरकार जहां तक थी वहां तो लूट मार कर ली इन्होंने फिर ये आए बंगाल में और यहां नई सरकार थी नया राजा था वहां भी लाइसेंस लेना था इनको तो सिराज ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता लाइसेंस क्यों तो कहता मेरे नाना ने मना किया है सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खां उन्होंने सत्ता दी थी सिराजुद्दौला को ये सिराजुद्दौला अपनी उसकी जो मां थी वो अली वर्दी खां की बेटी थी और अली अलीवरदी खां को कोई बेटा नहीं था तो बेटी के बेटे को उन्होंने सत्ता सौंपी थी तो नाना ने कहा था कि देखो जिंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा करना अंग्रेजों पे मत करना क्योंकि ये कौम भरोसा करने लायक नहीं है ये हाथ पकड़ेंगे तुम्हारी गर्दन काट देंगे तो ये समझकर वो बैठा था गद्दी पे तो जब अंग्रेज आया रॉबर्ट क्लाइव उसके सामने तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो लाइसेंस नहीं दूंगा मेरे नाना ने मना किया तो ये बोला रॉबर्ट क्लाइव की अच्छा तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य पे हमला करेंगे तो इसने कहा हमले को मैं सामना करूंगा लाइसेंस नहीं दूंगा तुम तैयारी कर लो तो युद्ध की तैयारी हुई तारीख तय हो गई 23 जून सत्रह को युद्ध होगा एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा दूसरी तरफ सिराज लड़ेगा तो सिराजुद्दोला ने पता कराया कि रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक कितने हैं तो उसका दूत गया और ढूंढ के आया तो कहने लगा साढ़े तीन सौ सैनिक हैं कुल तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो 20 मिनट में मारे जाएंगे तो उसने तय किया कि मुझे तो युद्ध में जाने की ही जरूरत नहीं है मेरा तो सेनापति ही लड़ लेगा जाके और सेनापति को उसने सेना दे दी और सेना में अट्ठारह हजार सैनिक और सेनापति मीर जाफर पहुंच गया युद्ध के मैदान अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है तो उसके हाथ पैर फूल गए और हाथ पैर फूल गए उसको लगा कि मैं तो मारा चाहूंगा तो उसने एक चालाकी की सेना के सेनापति को चिट्ठी भेजी मीर जाफर को कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो संधि कर लो तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और उसमें लिखा कि तुमको मैं बंगाल का राजा बनवा दूंगा हां और हम तुम मिलके सिराजुद्दौला को मार डालेंगे तुम युद्ध मत करो संधि कर लो अब मीर जाफर के मन में लालच आ गया राजा बनने का और उसने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कि खजाना तुम्हारा हो जाएगा पूरा तो ये तैयार हो गया मीर जाफर तो इसने संधि की रॉबर्ट क्लाइव के साथ 23 जून सत्रह को प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ संधि हुई और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्लासी के मैदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ कोई युद्ध नहीं हुआ संधि हुई थी और उस संधि में मीर जाफर के अठारह हजार सैनिकों ने अंग्रेजों के साढ़े तीन सैनिकों के सामने समर्पण किया सिर्फ एक लालच में कि कुर्सी मिलेगी मीर जाफर को अब हुआ क्या कि अठारह हजार सैनिक समर्पण करके रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना में उनको मिला लिया ये चालाकी हुई उसके तो साढ़े तीन सौ सैनिक थे जो इंग्लैंड से आए थे इधर अठारह हजार सैनिक और मिल गए तो ये अठारह हजार सैनिक और साढ़े तीन सौ अंग्रेज सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मारने का अभियान किया और उस अभियान में हुआ ये कि ये प्लासी के युद्ध में मैदान जो प्लासी का था ना वो कलकत्ता के पास है और सिराजुद्दौला की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दूर थी तो उस राजधानी तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा घोड़ों पे बैठ के तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूं आपको मैं ये वो रॉबर्ट क्लाइव की डायरी से निकली हुई कहानी है उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संधि में फंसा लिया और मीर जाफर आसानी से फंस गया तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा तो बंगाल के राजा ना मारना है सिराजुद्दौला को तो वो कहता है मैं मीर जाफर मेरे पीछे साढ़े तीन सैनिक और उसके पीछे भारत के अट्ठारह हजार सैनिक हम सब गए सिराजुद्दौला को मारने के लिए तो सड़क के किनारे से जहां जहां से हम गुजरे हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा नहीं मारा वो कहता है मैं घोड़े पे आगे चलता था मेरे पीछे साढ़े तीन सौ सैनिक थे उसके पीछे अट्ठारह हजार भारत के सैनिक थे और सड़क के दोनों तरफ भारतवासी खड़े होकर तालियां बजाते थे मेरे ऊपर अगर किसी भी एक भारतवासी ने पत्थर उठा के मारा होता और सैकड़ों भारतवासियों ने उसका अनुकरण किया होता पत्थर मारने का तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता लेकिन चूंकि किसी ने पत्थर नहीं मारा हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एक दिन जाकर हमने सिराजुद्दौला को मार दिया फिर मीर जाफर को राजा बना दिया फिर एक दिन मैंने मीर जाफर को मरवा दिया मीर कासिम को राजा बनाया फिर एक दिन मीर कासिम को मरवा के मैं खुद राजा हो गया बंगाल का ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ और जब शासन स्थापित हुआ तो लूटमार और ज्यादा की उन्होंने फिर तो सरकार उनकी हुई तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने भारत के सबसे मशहूर राज्य बंगाल को लूटा जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली था साल मैं लूटता रहा छह साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया मुझे लंदन वापस बुला लिया गया तो उसने कहा लूट का माल तो लेके जाना था लंदन में लेके गया तो लूट का माल यह जो लंदन लेके गया तब इसने बेईमानी की बेईमानी क्या की कि राजा को कुछ नहीं दिया जबकि हिस्सा देना था राजा को लूट का और राजा के कर्मचारियों को भी नहीं दिया तो राजा ने इसके खिलाफ एक मुकदमा चलवाया रॉबर्ट क्लाइब के खिलाफ उस मुकदमे की सुनवाई में रॉबर्ट क्लाइब से पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए तो उसने कहा कि मैं सोने के सिक्के लाया चांदी के सिक्के लाया हीरे जवाहरात लाया कितना लेके आए तो उसने कहा गिना तो नहीं है लेकिन अंदाजा बता सकता हूं तो कितना तो उसने कहा भारत से सोने के सिक्के लंदन लाने के लिए हीरे जवाहरात लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए तब मैं पूरा माल लंदन लेके आया तो अंग्रेजों का राजा उछल गया उसने कहा 900 जहाज कहा हां नाव तो नहीं उसने कहा जहाज तो फिर उससे पूछा गया एक जहाज में कितना माल आता है उसने कहा 60 से 70 मीट्रिक टन एक जहाज में इतना माल आए ऐसे 900 जहाज लूटकर मैं लाया हूं भारत से आप अंदाजा लगाओ एक अंग्रेज ने लूटा हुआ ये था सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे, उसका मैंने आज के हिसाब से आंकलन किया कि अगर वो 900 जहाज पानी के सोना ही गया हो तो कितना बैठता है तो आज के के मूल्य हिसाब से वो करीब करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए बैठता है एक अंग्रेज ने लूटा उतना फिर क्या हुआ रॉबर्ट क्लाइव ने तो रास्ता खोल दिया लूट का फिर दूसरा आ गया उसकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी आया वॉरेन हेस्टिंग्स उसने लूटा फिर इस देश को फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा आ गया विलियम पिट उसने लूटा इस देश को फिर चौथा आ गया करजन उसने लूटा इस देश को फिर पांचवा आ गया इस देश में लॉरेंस उसने लूटा इस देश को फिर छठा आ गया विलियम वेंटिंग उसने लूटा इस देश को ऐसे चौरासी अंग्रेज गवर्नर जनरल आते रहे लूटते ही रहे इस देश और वो जो लूट मची इस देश में उसमें ये देश गरीब हो गया ये देश गरीब नहीं था क्योंकि अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत पर जो रिसर्च की है ऐसे 200 इतिहासकार हुए इंग्लैंड विलियम डिग्वी हुआ विलियम डेरेलिंपल हुआ जे कैंपवेल हुआ ऐसे अंग्रेजों के 200 से ज्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए जिन्होंने भारत पे रिसर्च की और उन सबने एक बात लिखी है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं सोने का महासागर है हम कहते रहते हैं ना सोने की चिड़िया सोने की चिड़िया विलियम डेरेलिम्पल कहता है कि सोने की चिड़िया नहीं सोने का महासागर था विलियम डिग्वी ने लिखा अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने और विलियम डिग्वी तो कहता है कि दुनिया भर का सारा सोना इकट्ठा होके भारत में आता था और ये कैसे आया भारत में सारा सोना इकट्ठा होके भारत में सोना पैदा तो होता नहीं और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं फिर कहां से आया सारे देश का सोना सारी दुनिया का सोना हमारे यहां क्यों आता था तब पता चला दस्तावेजों में कि तीन हजार साल भारत ने दुनिया में निर्यात का व्यापार किया है खाली निर्यात किया है आयात नहीं किया सिर्फ एक्सपोर्ट किया है तीन हजार साल और उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं कि तो हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे तीन साल सारी दुनिया में और हमारा कपड़ा इतना बेहतरीन होता था सारी दुनिया में बिकता था तौल से बिकता था उस समय कपड़ा अभी मीटर से बिकता है पहले तौल से बिकता था और दस्तावेज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, आपको भी दिखाऊंगा कभी कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था सोना हमें मिलता था कपड़ा हम बेचते थे हमने तीन हजार साल कपड़ा बेचकर सोना कमाया तीन हजार साल और तीन हजार साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है क्योंकि जितना बेहतरीन कपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को उसके प्रमाण है फिर कपड़े के अलावा हम बेचते थे स्टील लोहा भारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक वो ये बताते हैं कि दसवीं शताब्दी से स्टील बनता है इस देश में आज से लगभग हजार साल पहले से स्टील बनता है और स्टील की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी हमारे देश में कि उस स्टील में जंग नहीं लगता एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ जे कैंपवेल वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था स्कॉलर भी था उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के क्यों क्योंकि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है और वो कहता है कि भारत का जहाज जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम 100 साल चलता है वो जहाज 70 साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में और तीस साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है साल वो जहाज पानी में घूमता है लेकिन उसमें जंग नहीं लगता इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे वो कहता है भारत का जो आयरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है और भारत के लोगों की जो अकल है उस आयरन ओर से स्टील बनाने वाली वो दुनिया में बेजोड़ है किसी के पास इतनी अकल नहीं जे वेल ने बहुत विस्तार से लिखा है, स्टील प्रोडक्शन पे वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी इनकी अकल इतनी ऊंची है 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करना मजाक बात नहीं है वो भी बिना बिजली के बिजली नहीं थी उस समय तो हम क्या जलाते थे हम जलाते थे लकड़ी और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिलाकर जलाते थे तब इतना टेम्परेचर होता है लकड़ी में सामान्य रूप से सात 800 डिग्री तक टेम्परेचर आता है लेकिन हम 1500 तक डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते थे तभी लोहा गलता है इससे कम पे लोहा पे नहीं तो इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे सारी दुनिया में बिकता था ये स्टील और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे फिर हम ईंट बेचते थे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की ईंट बिकती थी अपने भारत में एक पतली ईंट बनती है पतली एकदम पतली वो ईंट की विशेषता है कि उसकी उम्र एक हजार साल है ये जो मोटी ईंट है ना ये 500 साल में टूट जाती है पतली ईंट हजार साल तक चलती है और वो पतली ईट हमारे यहां सभी किलो में लगी हुई है जाके देख लो पुराने किले जितने है ना और पुराने किले अभी तक बचे इसलिए है कि पतली ईट लगी हुई है और ईट से ईट जोड़ने के लिए चूना लगा हुआ है चूना की उम्र एक हजार साल है सीमेंट ये जो बनता है ना जोड़ने वाला ये सौ साल भी नहीं टिकता और चूना हजार साल चलता है जबकि सीमेंट उसी चूने से बनता ध्यान देना हां सीमेंट चूने से ही बनता है लेकिन हम चूना जो तैयार करते थे वो हजार साल टिकता था ये सीमेंट सौ साल नहीं टिकता और चूने से घर बनाओ तो कभी भी क्रैक नहीं आता दीवार में दरार नहीं पड़ती सीमेंट का घर बनाओ तीसरे दिन दरार पड़ जाती है इतनी रद्दी टेक्नोलॉजी है सीमेंट क्यों यूरोप से आई है हाँ हमने नहीं बनाई यह सीमेंट की टेक्नोलॉजी ये विदेशों से आई है हमारे यहां तो चूना बनता था और चूना बिकता था ईंट बिकती थी दुनिया भर के यूरोप के कई देशों के भवन और इमारतें भारत की ईंट से बने हुए हैं अभी भी हैं जाके देख सकते हैं लंदन में कई बिल्डिंग है जो भारत की ईंट से बनी और हम स्टील बेचते थे कपड़ा बेचते थे चूना बेचते थे ईंट बेचते थे ऐसी हम सैकड़ों चीजें बेचते थे मसाले बेचते थे औषधि बेचते थे खाने पीने का माल बिकता था और ये सब सोने के बदले में बिकता था क्योंकि सोना एक्सचेंज का माध्यम था तो सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हुआ इसलिए ये देश सोने की चिड़िया नहीं सोने का महासागर बना और इसलिए इस देश के सोने को लूटने के लिए हजार साल विदेशी आते रहे मोहम्मद बिन कासिम सोना लूटने आया था महमूद गजनबी सोना लूटने आया था तैमूर लंग सोना लूटने आया था अहमद शाह अब्दाली सोना लूटने के लिए आया था पुर्तगालियों का वास्को डिगामा भी सोना लूटने आया था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का वो सोना ही लूटने आया था ये सब सोने के लुटेरे थे व्यापारी नहीं थे और इन्होंने जो लूट मचाई इस देश में हजार साल उसमें ये देश कंगाल हो गया गरीब हो गया भूखमरी का शिकार हो गया अब एक एक अंग्रेज 900 जहाज पानी के भरकर यहाँ से सोना ले जाए एक अंग्रेज और ऐसे चौरासी अंग्रेज अंदाजा लगाओ कितना लोटा होगा मैंने ये जो प्रमाण इकट्ठे हुए इन पे से अंदाजा लगाया और एक कैलकुलेशन किया अंग्रेजों ने कम से कम 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी है यहां से 300 लाख करोड़ और ये लूट चलती रही 15 अगस्त उन्नीस तक अब महत्व की और एक बात कहना चाहता हूं इस लूट के दो हिस्से थे एक लूट होती थी अनऑफिशियल और एक होती थी ऑफिशियल अनऑफिशियल लूट थी किसी भी घर में घुसो लूट के ले आओ और ऑफिशियल लूट कैसी थी भारत के लोगों पर टैक्स लगाओ और लूट के ले जाओ एक लूट किया अनऑफिशियल अंग्रेजों ने दूसरा किया ऑफिशियल टैक्स लगा के ये जो टैक्स वाली लूट शुरू हुई ये 1840 से शुरू हुई 1840 के पहले बिना टैक्स वाली लूट थी जो मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव की अठारह में क्या हुआ हुआ ये कि यहां रॉबर्ट क्लाइव आया 1834 में माफ करना मैकॉले आया थॉमस बेब मैकॉले आया मैकॉले मैकॉले जिसको आप अक्सर गाते रहते ना वो आया यहां 1834 में और घूमा भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और घूम टहल के चला गया वापस तो उसको पूछा तुमने भारत में क्या देखा तो उसने कहा आई हैव सीन I have travelled length and breadth of this country India, but I have never seen a beggar and thief in that country India. <laughs> वो कहता है मैंने पूरा भारत घूम लिया दो फरवरी 1835 को ये बोल रहा है मैं कॉले कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया लेकिन एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा वहां और एक भी चोर नहीं देखा और ये कब कह रहा है 1835 में 1835 का माने आज से एक साल पहले तक आज से एक साल पहले तक भारत गरीब नहीं था क्योंकि कोई भिखारी नहीं कोई चोर नहीं भिखारी और चोर क्यों होगा क्योंकि गरीबी नहीं थी फिर वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मैसमराइज वो कहता इतना धन और संपत्ति मैंने भारत में देखा है मेरी आंखें चौंधी आ गई फिर किसी ने उससे पूछा क्या धन संपत्ति तुमने देखा तो वो कहता है कि भारत के सामान्य घरों में जब मैं गया तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता फिर वो कहता है कि भारत के किसी घर में मैंने ताला नहीं देखा क्यों क्योंकि चोरी नहीं होती चोरी क्यों करेगा कोई सबके पास इतना माल है क्यों कोई किसी की चोरी करे फिर वो कहता भारत वाले अजीब हैं अपना घर खोल के चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर एक एक साल बाद आते हैं लेकिन घर में कोई चोरी नहीं होती एक एक साल घर खुले पड़े रहते हैं क्योंकि चोरी करने की जरूरत ही नहीं ये सारा वर्णन वो सुना रहा है भारत के बारे में और फिर अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई मैकोले की बात पर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ उनको लगा कि ये कुछ एक्सजरेट कर रहा है भारत के बारे में तो मैकोले के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत में आकर सर्वेक्षण किए थे वो पुरानी रिपोर्ट सब निकाली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में और अठारह से अठारह में सभी रिपोर्ट पर बहस हुई तो एक रिपोर्ट उसमें से मिली वो ये बताती है कि 1835 तक सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33 प्रतिशत था 33% थ्री वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा दुनिया में सौ रुपए का माल बिकता था तो तैतीस रुपए का माल हमारा था दूसरे नंबर पर निर्यात था तो वो चीन का था 27 प्रतिशत फिर वही रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया में जो आमंदनी होती थी उसका 27 प्रतिशत आमंदनी अकेले भारत की थी पूरी दुनिया की आमंदनी का और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका तैतालीस प्रतिशत उत्पादन भारत में होता था पूरी दुनिया का तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था अब तक हम सोचते रहे कृषि प्रधान कृषि प्रधान कृषि प्रधान कृषि प्रधान तो था ही उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था वरना 33 प्रतिशत एक्सपोर्ट हम कैसे करते तो जब यह बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में तब यह तय किया गया कि भारत में अभी भी इतनी समृद्धि है तो यह कहता है मैं कह हाँ, बहुत समृद्धि है तो ये पैसा कैसे आए लंदन तब बात आई कि ये सारा पैसा लंदन अगर लाना है भारत से तो एक ही रास्ता अब है हमारे पास कि हम भारत को टैक्स लगाकर लूटे अब तक तो हम बिना टैक्स के लूटते रहे तो भारत कंगाल हो नहीं पाया गरीब हो नहीं पाया अब टैक्स लगा के लूटो इस देश में तब अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू किया सबसे पहला टैक्स अंग्रेजों ने लगाया एक्साइज ड्यूटी उत्पादन का कर 1840 में बहस हुई अंग्रेजों की संसद में तो ये तय हुआ कि भारत के उद्योगपति सारी दुनिया में जो व्यापार कर रहे हैं तो इसके लिए जो उत्पादन हो रहा है उत्पादन पर ही टैक्स लगाओ तो अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी लगाई साढ़े तीन सौ परसेंट मैने सौ रुपए का माल बनाओ तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में फिर अंग्रेजों ने दोबारा तय किया एक दिन संसद में कि जो व्यापार करने वाले उद्योगपति हैं वो बना रहे हैं तो हमने टैक्स लगा दिया अब ये बेच रहे हैं तो इस पर भी टैक्स लगाओ तो दूसरा टैक्स लगाया सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स और वो था 180 सौ परसेंट सौ रुपए का माल बेचो 180 रुपए दो अंग्रेजों फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये बेचकर मुनाफा जो कमा रहे हैं भारत के उद्योगपति इनके मुनाफे पे भी टैक्स लगाओ तब तीसरा टैक्स लगाया इनकम टैक्स और वो लगाया सत्तानवे प्रतिशत सौ रुपए कमाओ सत्तानवे रुपये अंग्रेजों को दो फिर अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी उद्योगपति कुछ भी बनाएगा बेचेगा बेचकर मुनाफा कमाएगा तीन जगह हमने टैक्स लगा लिया अब वो सामान को बेचने के लिए जब एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो फिर लगाओ इस पर टैक्स तो एक तो लगाया उन्होंने रोड टैक्स सड़क पर से लेके जाओ एक लगाया टोल टैक्स पुल पे से लेके जाओ फिर एक लगा दिया चुंगी कर किसी गांव में लेके आओ माल को फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये व्यापारी मुनाफा तो कमाएंगे फिर भी तो घर बनाएंगे इनके घरों पे टैक्स लगा दो आप हाउस टैक्स फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो और ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 तरह के टैक्स लगा दिए इस देश में और जब ये टैक्स लगे तब ये देश पूरा निचुड़ गया सब लूट गया इस देश का कुछ नहीं बचा क्योंकि सौ रुपए के माल पे हजार रुपए टैक्स अगर लग गया तो कैसे कोई उद्योग बचेगा कैसे कोई व्यापार बचेगा परिणाम क्या हुआ 90 साल अंग्रेजों ने यह टैक्स लगा के रखा 90 साल में भारत खत्म हो गया जो भारत तैतीस प्रतिशत निर्यात करता था दुनिया में 90 साल के इस टैक्स सिस्टम के बाद वो निर्यात 5 प्रतिशत रह गया क्योंकि सारे उद्योग खत्म हो गए बर्बाद हो गए फिर अंग्रेजों की एक कमेटी बनाई गई उस कमेटी ने बहस की और उसमें ये आया कि भारत पर हमने जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया बात सही है लेकिन हमें और कोई विकल्प नहीं था यही करना था हमें क्योंकि हमें तो अपने देश को समृद्ध बनाना था भारत को लूटना था यही एक रास्ता था फिर एक बहस आई कि भारत में हमें दो फायदे हुए टैक्स लगाने से पहला फायदा यह हुआ कि भारत के जितने ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी थे सब ने टैक्स भरा सब बर्बाद हो गए अब वो जिंदा नहीं है तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मोनोपोली हो गई जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो मोनोपली हो गई तभी ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मुनाफा लेके जा रही है और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो भारत के व्यापारियों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया वो बेईमान हो गए और बेईमानों को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है इसलिए वो गुलामी में हमारे हजारों साल रहेंगे तो एक उद्देश्य था लूटना दूसरा उद्देश्य था भारत के उद्योगपति और व्यापारियों को बेईमान बनाना ताकि वो गुलामी में रहें और आप ध्यान देना बेईमान आदमी ही गुलाम होता है ईमानदार गुलाम नहीं हो सकता बेईमान आदमी क्यों गुलाम होता है इसलिए कि हर समय डरता है और उसका डर उसको गुलाम बना देता है तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेज लाए इससे उन्होंने डर पैदा किया उद्योगपति और व्यापारियों के मन में टैक्स वसूला वो तो एक काम डर पैदा किया वो उससे ज्यादा बड़ा काम तो जो व्यापारी ईमानदार थे वो तो लड़ते रहे अंग्रेजों से और खत्म हो गए लेकिन जो थोड़े कमजोर थे वो टैक्स चोरी करने लगे और बेईमानी में फंसते गए और अंग्रेजों की गुलामी में पक्के आ गए फिर उन्होंने अंग्रेजों का गाना गाना शुरू कर दिया अंग्रेज अच्छे हैं अंग्रेजी अच्छी है सभ्यता उनकी अच्छी है परंपरा उनकी अच्छी है ऐसे बहुत लोग निकले इस देश तो अंग्रेजों के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए अब टैक्स सिस्टम को लाके उन्होंने जो तकलीफ दी इस देश को उस तकलीफ में देश खत्म हो गया और उन्नीस तक आते आते इस देश का व्यापार पूरी दुनिया में दो प्रतिशत रह गया तैतीस प्रतिशत था 1835। सौ यह है कहानी इस देश के गरीब होने की भूखमरी का शिकार होने की और अंग्रेजों ने जब ये लूटा इस देश को तो व्यापारियों और उद्योगपतियों को तो टैक्स लगा के लूटा किसानों को लगान लगा के लूटा लैंड रेवेन्यू और किसानों पर लगान था 90 प्रतिशत मतलब इसका क्या होता है अगर किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो नब्बे क्विंटल अंग्रेजों को देना ये किसानों के ऊपर था जो ईमानदारी से दे दे वो बच गए जो नहीं देंगे अंग्रेज उनको मारेंगे पीटेंगे कोड़े मारते थे बंदूक से मारते थे बंदूक की पीछे जो बट होती है ना उससे किसानों को पीटते थे जो लगान नहीं देते थे कोड़े मारते थे और कोड़ों में वो लगाए जाते थे नेल्स माने कील और चार पांच कोड़े खाते ही किसान जो है ना बेहोश होके गिर पड़ता था खाल खिंच जाती थी एक कोड़ा मारने और अंग्रेजों ने अत्याचार ऐसे ऐसे किए जो किसानों ने लगान नहीं दिया उनकी माताओं बहनों बेटियों को उन्होंने उनके सामने ही बेइज्जत किया किसानों के साथ उनसे बलात्कार करते थे अगर कर लगान नहीं दोगे आप तो एक अंग्रेज नंगा करता था फिर वो कहता है, मेरे पास लोहे का एक चिमटा होता था चिमटा उस चिमटे में उस मां के दोनों स्तनों को दबाके मैं तब तक दबाता था जब तक खून ना निकला है और जब मैं ये काम कर रहा होता था तो मेरे सारे सैनिक पूरे गांव की माताओं के साथ ये काम कर रहे होते थे ये उसने अपनी डायरी में लिखा है नील और नील का एक सहयोगी था उसका नाम था कर्नल व्हीलर ये दोनों अत्याचार के लिए मशहूर थे इस देश और ऐसे अत्याचार गांव गांव किए हैं उसकी कहानी तो मैं सुना नहीं सकता आप रो देंगे और ये अत्याचार चलते रहे 250 साल एक तरफ लूटा एक तरफ अत्याचार किया और अत्याचार इतने क्यों किए अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों को एक बात भारतवासियों के बारे में पता चली थी जिसको वो बार बार कोर्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो ये कहा करते थे कि भारतवासी मरने से नहीं डरता कभी भी मर जाएगा उसको बिल्कुल डर नहीं क्यों क्योंकि उसको पुनर्जन्म है दोबारा फिर पैदा होगा इसलिए मरने से तो नहीं डरता भारतवासी अगर डरता है तो दर्द से डरता है पीड़ा से डरता है तो मारो मत इसको दर्द दो पीड़ा दो जितने दे सकते उतने मार दोगे तब तो वो मरी गया क्या है फिर दर्द इतना दो पीड़ा इतनी दो इसको कि ये तड़पे ये उनका उद्देश्य था और इस दर्द और पीड़ा को देने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी थी अंग्रेजों ने पुलिस बनाई हुई थी जिसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट अठारह में लाया यह कानून उन्होंने तो पुलिस बनाई उन्होंने इसी दर्द और पीड़ा को देने के लिए और उस पुलिस की मदद से वो जो दर्द दिया करते थे भारतवासियों को डंडे से मारना लाठी से पीटना बंदूक की बट से मारना बंदूक के सामने एक चाकू लगा रहता है उससे शरीर को चीरना जबरदस्ती भारतवासियों के मुंह में गाय का मांस भर देना मुसलमानों के मुंह में सुअर का मांस भर देना ये सब पुलिस किया करती थी इंडियन पुलिस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई उसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट इस कानून में व्यवस्था यह थी कि हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है माने अत्याचार का अधिकार है और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है माने अपने को बचाव का अधिकार नहीं है ये कानून था ये कानून 1860 से उन्नीस तक लगा रहा टैक्स सिस्टम के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाए इंडियन इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल एक्साइज एक्ट सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट ये कानून तो थे इन कानूनों की मदद से जो टैक्स इकट्ठे करने वाले अधिकारी होते थे उनकी फौज खड़ी की उन्होंने एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाया उन्होंने जिसको आजकल हम डीएम कहते ये पहले कलेक्टर था कलेक्टर का मतलब है जो धन इकट्ठा करके दे सीओ डबल एलई सी टी कलेक्टर माने इकट्ठा करना कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला क्या टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला वो था कलेक्टर कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर कमीशन शब्द है ना ये अंग्रेजी का उसमें से आया कमिश्नर कमिश्नर जो होते थे ना उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी उनको कमीशन पे रखा जाता था इसलिए वो थे कमिश्नर ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे अंग्रेजों के दस्तावेजों की कहानी सुना रहा हूं कमिश्नर क्यों बनाया कलेक्टर क्यों लाया कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाए तो कलेक्टर था डिप्टी कलेक्टर था फिर उसके नीचे तहसीलदार था फिर नायब तहसीलदार था अंतिम व्यक्ति वो होता था, था जो नीचे से खींच के पैसा ऊपर तक लेके जाता था और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तय किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा तो भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ इस तक तो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर की फौज खड़ी की उसके बाद इस देश में पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए और इन सब कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए और ये सब कानून बना के किया ध्यान रखना क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं भले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे अगर ऐसे में आपको लूटूं तो आप चिल्लाओगे लेकिन हैदराबाद में लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे हां मैं जब लूटूंगा कानून से तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए तब वो इलीगल नहीं होगा तब सब कुछ लीगल होगा तो ये चालाकी थी अंग्रेजों की कि लूटो कानून बना के मारो कानून बना के पीटो कानून बना के अत्याचार करो कानून बना के और सारी दुनिया को, को कहो कि भारत में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं यही कहा जाता है ना लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर जब लॉ लूटने के हों अत्याचार करने के हों उनको मेंटेन करने का मतलब क्या है उनको मेंटेन करने का माने है लूट और अत्याचार तो यह सब चला फिर इस लूट और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हुआ इस देश में वो संघर्ष आप सभी जानते हैं अठारह से शुरू हुआ उन्नीस तक चला और उसमें सात लाख बत्तीस क्रांतिवीर शहीद हो गए उस संघर्ष में सबसे पहले शहीद थे जिनका नाम था मंगल पांडे मंगल पांडे से शुरुआत हुई और शुरू कैसे हुआ यह संघर्ष की कहानी अंग्रेजों ने जब ये अत्याचार किए इस देश पर तो सबसे बड़ा अत्याचार किया गाय पर ये जो रॉबर्ट क्लाइव आया ना इसने देखा कि भारत के किसानों के लिए सबसे उपयोगी अगर कोई चीज है तो वो गाय है तो गाय को काटो क्योंकि वो भारत के किसान के लिए उपयोगी है इसलिए काटो क्योंकि किसान के लिए कोई चीज उपयोगी रखनी नहीं क्योंकि किसान को गुलाम बनाना सीधी सी बात और गुलाम वही होगा जो कमजोर होगा तो किसानों को कमजोर करने के लिए गाय को काटना जरूरी है क्योंकि किसान जो पैदा करता है खेत में वो गाय की मदद से होता है गोबर गोमूत्र आदि आदि और उस समय यूरिया डीएपी तो था नहीं और गोबर गोमूत्र से इतनी पैदावार होती थी कि दक्षिण भारत में एक एकड़ में छप्पन क्विंटल धान होता था गोबर और मूत्र से आज सारी दुनिया में यूरिया डीएपी डालकर एक एकड़ में तीस क्विंटल से ज्यादा धान नहीं आता और अंग्रेजों के पहले इस देश में छप्पन क्विंटल धान होता था गोबर और मूत्र से तो अंग्रेजों को लगता था किसान बहुत समृद्धशाली हैं और ये किसान चूंकि समृद्धशाली थे इसलिए लड़ते थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों को पसंद नहीं थे भारत के किसान क्योंकि अठारह की लड़ाई में सबसे बड़ा मोर्चा किसानों ने लिया साढ़े करोड़ किसान लड़े थे 1857 की लड़ाई और किसानों ने क्या किया था अंग्रेजों की गर्दनें काट दी थी तलवार से हसिया से खुरपी से खुरपे से गुस्सा बहुत था किसानों में तो अंग्रेजों को यह लगा कि ये किसान फिर खड़े हो जाएं फिर मजबूत हो जाएं फिर हमको मारें पीटें अंग्रेज तीन लाख चौसठ मारे गए थे 1857 की लड़ाई आपको हैरानी होगी जानकर कुल जितने अंग्रेज भारत में थे उसका 90 प्रतिशत मारे गए थे 1857 की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई थी जितने अंग्रेज कुल थे इस देश में उसके 90 प्रतिशत मार डाले किसानों ने तो डर लग गया अंग्रेजों को किसानों से तो अंग्रेजों ने कहा किसानों पे ही अत्याचार सबसे ज्यादा करो तो किसान की गाय दिखी उनको तो गाय काटो क्योंकि ये किसान को मदद करती है तो गाय काटने का कतलखाना खोला अनऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहले गाय कटवाई इस देश में रॉबर्ट क्लाइव ने और ऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहला कतलखाना भी अंग्रेजों ने खोला कलकत्ता में मोरी ग्राम में और उस कतलखाने में अंग्रेजों के जमाने में रोज लगभग 300 गाय कटती थी फिर उस कतलखाने जैसे कई कतल खोले तीन गाय कटने लगी फिर तीस कटने लगी फिर 33000 तक आंकड़ा पहुंचा रोज अब गाय काटकर किसानों को नुकसान पहुंचाना यह एक उद्देश्य क्योंकि गाय कटेगी तो बैल नहीं रहेंगे गोबर नहीं रहेगा मूत्र नहीं रहेगा किसान मोहताज हो जाएंगे गरीब हो जाएंगे और दूसरा अंग्रेजों को गाय का मांस पसंद आ गया तो मांस वो खुद खाते थे गाय भारत में कटवाते थे ये खेल चला और पहला कतलखाना जो अंग्रेजों ने शुरू किया मोरी ग्राम में वो अभी तक चल रहा है बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों के जमाने में उस कतल खाने में 300 गाय रोज कटती थी अब वहां चौदह हजार गाय रोज कटती हैं इस समय कैसे कटती हैं कानून से कटती हैं जी कानून से होता है सब काम ध्यान देना इस देश बिना कानून कुछ नहीं होता सब कुछ कानून से होता है गाय काटने का कानून है इस देश में और कानून कैसा विचित्र है कि गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी आपको कानून है लेकिन उसकी गर्दन पे आरी चला के उसकी बोटी बोटी बेच दो कुछ नहीं होगा आपको क्योंकि ये भी कानून है दोनों कानून है इस देश में गाय पर अत्याचार नहीं कर सकते डंडा मार के उसकी गर्दन काट सकते ये अंग्रेजों की परिभाषा है अत्याचार की वो कहते हैं डंडे से मारना अत्याचार है लेकिन गर्दन से काटना और झटके से काटना वो अत्याचार नहीं है तो उस कानून से गाय कटती है अब चौदह हजार कटती है पहले 300 रोज कटती थी फिर अंग्रेजों ने सारे भारत में जहां जहां उनकी फौज रहती थी हर जगह कतल खोले जब अंग्रेज गए भारत से तो साढ़े तीन सौ कतलखाने छोड़ गए इस देश में अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में छत्तीस हजार कत्ल खाने हो चुके हैं कानून से ध्यान देना बिना कानून के नहीं है कानून से गाय कट रही है धड़ल्ले से और उसका मांस पहले अंग्रेजों को भेजा जाता था खाने को अब दुनिया भर के देशों को भेजा जाता है खाने को अमेरिका यूरोप के देशों में जाता है तो ये गाय काटना जब अंग्रेजों ने शुरू किया तो इसमें मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी वो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन उसने क्या आदेश दिया था कि गाय को काटा जाए उसका मांस निकाल के उसमें से तेल निकाला जाए मांस में से वो तेल कारतूस पर लगाया जाए और ये कारतूस सभी हिंदू जो सिपाही है उनके मुंह में डाल के खोलने के लिए मजबूर किया जाए और इनके मुंह से गाय का मांस लगे तो इनका धर्म भ्रष्ट हो था तो जब मंगल पांडे को पता चला तो गुस्सा आ गया तो मार दी गोली मेजर यूसन को फिर एक और गोली मारी उसका एक दूसरा अधिकारी मारा गया और फिर बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया पकड़ के उनको फांसी पे चढ़ा दिया आठ अप्रैल अठारह को फांसी हुई मंगल पांडे को और उस दिन से आग लग गई पूरे देश में फिर भारतवासियों का गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि हमारी गाय को एक तो अंग्रेज काट रहे हैं उसको बचाने का काम कोई करे तो अंग्रेज फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो अब इन अंग्रेजों को ही मारो और काटो और इनको भगाओ भारत से तब देश में संग्राम हुआ और उस संग्राम में तीन अंग्रेज मारे गए और अंग्रेजों में घबराहट पैदा हो गई और अंग्रेजों में डर ये हो गया कि अगर ये संग्राम ज्यादा दिन चल गया तो हम तो खत्म हमारी तो सत्ता गई साम्राज्य गया तब अंग्रेजों ने याद किया अपने उन राजाओं को जो उनके मित्र हुआ करते थे और कहा कि अपनी मदद दो हमें तो भारत के जो राजा अंग्रेजों के मित्र थे जैसे जीवाजी राव सिंधिया जैसे महाराज पटियाला जैसे महाराजा जींद जैसे निजाम हैदराबाद ऐसे बीसियों राजाओं ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी पैसे अंग्रेजों को दिए और उनकी मदद से फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया एक समय तो इतिहास में ऐसा आया कि 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया 350 जिले आजाद हो गए अंग्रेजों की गुलामी से 1 सितंबर 1857 सो तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई सब जगह मारे गए सब जिंदा ही नहीं बचे फिर भारत के राजाओं ने जो दोबारा अंग्रेजों को मदद दी उसमें से उनकी ताकत बढ़ी और फिर उन्होंने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया एक ही कहानी सुनाता हूं बिठूर नाम का एक गांव है कानपुर के पास भारत की आजादी की लड़ाई की योजना इसी गांव में बनी सबसे पहले क्योंकि नाना साहब पेशवा उस गांव में रहा करते थे तो अंग्रेजों ने इस गांव में ऐसा कतलेआम मचाया कि तीन महीने के बच्चे से लेकर चौरानवे साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोगों को एक दिन में काट दिया अंग्रेजों पूरा बिठूर उन्होंने नरविहीन कर दिया था खाली हो गया था पूरा बिठूर और 1 सितंबर अठारह तक जो देश आजाद हो गया वो फिर अंग्रेजों की गुलामी में फंस गया और दोबारा जब अंग्रेजों की गुलामी आई तब अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत दोबारा से कभी आद, हमारा विरोध ना करे इसके लिए अत्याचार और ज्यादा करो तो पुलिस बनाई सेना लाए, फिर ये इनकम टैक्स लाया फिर सेंट्रल एक्साइज लाया फिर सारे तरह के डिपार्टमेंट खड़े कर दिए इस देश और सब कुछ हमारा छीन के खत्म कर दिया हमको फिर हमने दोबारा लड़ा अंग्रेजों से अठारह में एक बार हम परास्त हुए फिर 1870 में हम संगठित हुए फिर हमने लड़ाई लड़ी और 1870 की ये जो लड़ाई हुई इसमें भारत के एक महान सन्यासी का सबसे बड़ा योगदान था स्वामी दयानंद सरस्वती अठारह की क्रांति में नाना साहब पेशवा की कहानी हम जानते हैं उन्होंने बड़ा काम किया 1870 तक परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने फौज खड़ी कर दी पूरे देश में आर्य समाज औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन तो 1875 में हुआ लेकिन अनौपचारिक रूप से काम इसका 1870 से ही शुरू हो गया और फिर आर्य समाजियों ने लड़ाई लड़ी और अठारह तक लड़ते रहे अंग्रेजों से मरते रहे लड़ते रहे मरते रहे लड़ते रहे फिर अठारह में लोकमान्य तिलक आए उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की और 1920 तक वो लड़ते रहे लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय विपिन चंद्रपाल ऐसे कई क्रांतिकारी थे फिर 1920 में महात्मा गांधी ने कमान संभाली और गांधी जी ने फिर पूरे देश को खड़ा किया और वो उन्नीस तक लड़ते रहे बीच में भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर का भी अध्याय जुड़ा वो सब आप जानते हो जब हम सैतालीस में आजाद हुए 15 अगस्त को तो महात्मा गांधी को किसी ने पूछा और वो कोई नहीं था बीबीसी का एक रिपोर्टर आया गांधी जी से इंटरव्यू लेने और उसने पूछा बापू अब तो देश आजाद हो गया अब आप किससे लड़ोगे अंग्रेज तो चले जाएंगे अब आपकी लड़ाई किससे होगी तो गांधी जी ने कहा अभी देश आजाद नहीं हुआ अभी तो खाली अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं अभी तो अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है जो कानून है जो नियम है इनको हमें बदलना है असली लड़ाई तो अब शुरू होगी तो वो उसको समझ में नहीं आया बीबीसी के रिपोर्टर को तो गांधी जी ने उसको और हल्का करके समझाया कि देखो अगर अंग्रेज चाहे तो भारत में रह सकते हैं मेहमान बनकर हमारे मालिक बनकर हम नहीं रहने देंगे उनको लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ ये जो तंत्र है ये जो व्यवस्था है जिसको गांधी जी कहते थे अंग्रेजियत गांधी जी ने अंग्रेजियत को परिभाषित किया अंग्रेजों के कानून अंग्रेजों के नियम अंग्रेजों की व्यवस्था अंग्रेजों का तंत्र ये सारा अंग्रेजियत तो गांधी जी ने कहा इस अंग्रेजियत से अभी लड़ना है लड़ाई तो अभी बाकी है शुरू होगी अब और गांधी जी जैसे जितने भी उस जमाने में जीवित क्रांतिकारी थे सबका उद्देश्य था अंग्रेजियत से लड़ना है इसको हटाना है दुर्भाग्य क्या हुआ इस देश का आजादी आई और गांधी जी की हत्या हो गई जो अंग्रेजियत से लड़ने का सबसे बड़ा संकल्प लिए हुए क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी उनको मार डाला फिर क्या हुआ अंग्रेजियत की लड़ाई छूट गई फिर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई और सत्ता की लड़ाई में देश के टुकड़े हुए पाकिस्तान तो सत्ता की लड़ाई में बना कोई सिद्धांत से नहीं बना पाकिस्तान अब एक देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे तो दोनों ने अलग अलग देश बना लिए प्रधानमंत्री होने के लिए यह था लड़ाई पाकिस्तान का बंटवारा और फिर लड़ाई सत्ता की होती चली गई व्यवस्था की नहीं रही धीरे धीरे भारत के लोग भूलते चले गए कि हमें अंग्रेजियत से लड़ना है हम फिर सत्ता में डूबते चले गए और आज हम तिरसठ साल के बाद यहां खड़े हैं तो दुख से ये कहना पड़ता है कि वो सब कानून अभी भी इस देश पर लदे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे और लगाए थे टैक्स का वो सिस्टम जो अंग्रेजों ने लूट के लिए इस देश में बनाया और व्यापारियों को बेईमान बनाने के लिए वो टैक्स का सिस्टम अभी भी लदा हुआ है इस देश पर बस अंतर इतना है अंग्रेजों के जमाने में 23 तरह के टैक्स लगते थे अब आजादी के 63 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगते हैं इस अंग्रेजों ने जो पुलिस का कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट वो आज भी लगा हुआ है इस देश पर अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए चौंतीस सब लगे हुए हैं एक भी कानून नहीं हटाया इस देश की सरकारों ने अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने का एक कानून बनाया लैंड एक्यूजिशन एक्ट डलहोजी ने वो अभी भी लगा हुआ है इस देश पर मतलब ये कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजियत नहीं गई सत्ता का हस्तांतरण हुआ स्वतंत्रता नहीं आई स्वतंत्रता कोई बड़ी चीज होती है सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल छोटी चीज होती है, सत्ता आई माउंटबेटन के हाथ से नेहरू जी के हाथ में माने गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को देश सौंप दिया यही मतलब स्वतंत्रता तो नहीं आई क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र स्व माने अपना तंत्र माने व्यवस्था जब तक हम अपना तंत्र नहीं बनाए कैसे स्वतंत्र हो तंत्र तो अंग्रेजों का ही चल रहा है अब अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है तो लूट वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी अंग्रेजों ने ढाई साल में तीन लाख करोड़ लूटा अब तिरसठ साल में ये जो काले अंग्रेज बैठ गए इस देश में उन्होंने टैक्स लगा लगा के आपसे दो लाख करोड़ लूट लिया है आप टैक्स भरते हैं मैं टैक्स भरता हूं डायरेक्ट टैक्स दो है इनडायरेक्ट टैक्स बासठ है सारे टैक्स में कुल मिलाकर आप सौ रूपये में सत्तर रूपये दे देते हैं माने सौ रूपये की आमदनी में सत्तर रूपये टैक्स में चला जाता है ये टैक्स इकट्ठा होकर सरकार के हाथ में आता है एक साल का कुल टैक्स 20 लाख करोड़ है आज केंद्र सरकार का राज्य सरकार का नगर का कुल बीस लाख करोड़ के टैक्स में सत्रह लाख करोड़ हर साल लुट जाता है ये सरकार के आंकड़े हैं मेरे नहीं राजीव गांधी कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी से एक रुपए टैक्स लेता हूं और बदले में वही एक रुपया उस गरीब आदमी को देता हूं तो उस आदमी तक पंद्रह पैसा ही पहुंचता है पिचासी पैसा बीच में ही लूट जाता है ये आज की कहानी है माने बीस लाख करोड़ का हम टैक्स भरते हैं सत्रह लाख करोड़ लुट जाता है अब ये लूटकर कहां जाता है पहले अंग्रेज टैक्स का पैसा लूट के लंदन ले जाते थे अब ये काले अंग्रेज लूट का पैसा लेके स्विट्जरलैंड चले जाते अब समझ में आया स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश क्यों है क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा लूट लूट कर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अगर जमा होगा तो वो तो अमीर होने ही वाले हैं और आपको मालूम है स्विट्जरलैंड की बैंकों में कुछ नियम है जैसे हमारे नेता पैसा वहां जमा करते हैं वो कोई भी ब्याज नहीं देते उस पैसे पे और हमारे पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दुनिया भर को कर्ज में देती है और उससे ब्याज लेती है उससे उनकी आमंदनी है दूसरा हमारे नेता जो पैसा वहां जमा करते हैं अगर कोई मर गया तो वो बैंक उस पैसे को हड़प लेती है नॉमिनी को वो नहीं मानते और तीसरा हमारे नेता कितना भी पैसा लेके जाए स्विट्जरलैंड की बैंकों में कभी मना नहीं करते जमा करने को रात के दो बजे भी जमा कर लेते कभी भी चले जाओ चौबीस घंटे काम करती है बैंकें तो ये नेता लूट रहे हैं पैसे वहां रख रहे हैं क्योंकि बैंकें हैं और अभी पता चला कि स्विट्जरलैंड दुनिया में एक देश है जहां धन जमा होता है ऐसे सत्तर देश और हैं दुनिया में जहां धन जमा होता है पनामा नाम का एक देश है पनामा ट्रिनीडॉड नाम का एक देश है टोबेगो नाम का एक देश है ऐसे सत्तर देश है दुनिया में जहां काला धन ही जमा होता है और नेता टैक्स का जितना पैसा लूटते हैं वो काला धन ही है अब वो जाके जमा हो रहा है हर साल सत्रह लाख करोड़ ये लूट रहे हैं अब तक हमने जो हिसाब निकाला तिरसठ साल आजादी के बाद का उसमें नेताओं ने दो लाख करोड़ रुपए लूट लिया है और विदेशी बैंकों में जमा कर लिया है और जिन बैंकों में यह पैसा जमा है उन्होंने कंफर्म किया है कि इतनी रकम है हमारे पास भारत की इतनी रकम है स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि उनके पास भारत का बहत्तर लाख करोड़ रुपए है पनामा देश ने स्वीकार किया ट्रीनी ने स्वीकार किया टूबेगो ने स्वीकार किया और इन सब देशों की रकम जोड़ी है तो दो लाख करोड़ अब कहानी समझ में आती है कि आजादी के तिरसठ साल में देश के विकास के लिए जितना खर्च हुआ वो तो लूटकर विदेशों में जमा हो गया इसलिए विकास नहीं हुआ इस देश का इसलिए गरीबी है इस देश इसलिए भूखमरी है इस देश अंग्रेजों के जमाने में गरीबी भुखमरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा अब आजादी के बाद गरीबी भूखमरी आई क्योंकि काले अंग्रेज लूट रहे हैं और कैसे कैसे लुटेरे हैं हमारे देश में एक मधु कोड़ा नाम का व्यक्ति है झारखंड में दो साल के लिए मुख्यमंत्री बना और दो साल में उसने 5600 करोड़ रुपए लूट लिया पकड़ा गया तो 5600 करोड़ लूटा अब मैं ये सोचकर परेशान हूं कि कोई व्यक्ति दो साल में अगर पांच हजार छ सौ करोड़ भारत के सबसे गरीब राज्य से लूट सकता है तो जो मुख्यमंत्री पंद्रह पंद्रह साल रहे सबसे अमीर राज्यों में उन्होंने कितना लूटा हो बस अंतर इतना है कि मधुकोड़ा का पता चल गया है बाकी का थोड़े दिन में पता चलेगा और मधुकोड़ा तो मुख्यमंत्री स्तर का नेता है इसके ऊपर के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं आदि आदि इनका अंदाजा लगाइए आप और फिर इसके नीचे अधिकारी हैं मैं एक अधिकारी का बताता हूं उत्तर प्रदेश में अभी एक अधिकारी पकड़ा गया उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह आईएएस अधिकारी रहा उसने जो लूट मचाई उत्तर प्रदेश में उसका अभी सारा मामला खुला है तो उसके घर से 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली और उस अधिकारी की 40 साल की जो नौकरी थी उसकी तनख्वाह 77 लाख रुपए बैठती है और दो 480 करोड़ मिला और जब इस अधिकारी को बहुत प्रेशराइज किया गया पूछताछ में तो उसने कहा कि ऐसे मेरे 19 घर अभी और हैं तो मधुकोड़ा एक स्तर क्या है लूटने वाला अखंड प्रताप सिंह दूसरे स्तर का है लूटने वाला और एक तीसरे स्तर पर लूटने वाले हैं एक नीले रंग की कार खड़ी है 518 नंबर की गलत रास्ते में है कृपया निकाल दीजिए ताकि कोई आसानी से निकल जाए नीले रंग की कार 518 नंबर की जिसकी भी है प्लीज चले जाए तो मधुकोड़ा का एक इस तरह लूटने का अखंड प्रताप सिंह का दूसरा फिर सरकार कहती है कि ये लूट में तो सब शामिल हैं साढ़े तीन करोड़ अधिकारी कर्मचारी सब ऊपर से नीचे तक आप अगर किसी बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए म्यूनिस्पल कारपोरेशन में चले जाएं, बिना रिश्वत प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और घर में कोई मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र बिना रिश्वत नहीं बनेगा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम आपके रिश्वत से ही होते हैं तो लूटने में कर्मचारी भी पीछे नहीं है हर जगह लूट है और ये क्यों लूट है क्योंकि ये जो कर्मचारियों का सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था वो लूटने के लिए ही तो खड़ा किया था वो लूटेगा ही और क्या करेगा कलेक्टर बनाया उन्होंने लूटने के लिए डिप्टी कलेक्टर बनाया लूटने के लिए कमिश्नर बनाया लूटने के लिए तो आज भी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर लूटेंगे ही, और क्या करेंगे और जब लूटेगा देश तो गरीबी ही आएगी भुखमरी ही आएगी आप तो सोचो ना 20 लाख करोड़ का 17 लाख करोड़ लुट जाए किसी देश का वो देश तो कभी भी पनप नहीं सकता अमीर हो नहीं सकता यह है हमारे देश का हाल अब भूतकाल में लूटे हम वर्तमान में लूट रहे हैं भविष्य क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं ये लूट अगर ऐसे ही चली तो थोड़े दिन में तो कुछ रहेगा नहीं अब हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। एक विकल्प है कि जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने काम किया वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ नए क्रांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगा जैसे जैसे भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडनवीस नाना साहब पेशवा ऐसे सात लाख बत्तीस हजार सात सौ अस्सी क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के लूट को बंद करने का ही प्रयास किया था और उसमें वो कामयाब हुए पन्द्रह अगस्त उन्नीस को अंग्रेज चले गए और लगा कि लूट का एक अध्याय बंद हुआ लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि फिर दोबारा लुटेरे पैदा हो गए इस देश मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ही मधुकोड़ा में प्रवेश कर गई और मधुकोड़ा ही क्यों सभी लुटेरे नेताओं में प्रवेश कर गई वही आत्मा अंग्रेजों की इसलिए ये अपने देश को लूट रहे हैं और बेशर्मी से लूट रहे हैं हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना ये पार्टियां नहीं है डाकुओं के गिरोह है ये हा मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया लुटेरों के गिरोह हैं ये पार्टी नहीं है आप और लूट में नेताजी लगे हैं उनकी पत्नी लगी है फिर उनका बेटा लगा है बेटे की भी पत्नी लगी है फिर उनका चाचा उनका ताऊ उनका भतीजा उनका मामा उनका साला सभी तो लूटने में लगे हैं बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं यही देख लो आंध्र प्रदेश में कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई लूट के आई और आंध्र प्रदेश क्या महाराष्ट्र में देख लो कर्नाटक में सब जगह यही हाल है और ये जो राजनीति है ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है यहां राजनीति में तो बिना मेहनत के लूटने को मिलता है ना कोई मेहनत है ना कोई मशक्कत है ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाबदेही है लूटो लूटो घर भरो विदेशी बैंकों के खाते भरो ये है हमारे देश में तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें ये एक रास्ता है एक और रास्ता है दूसरा कि हम सब कुछ ना करें खामोश बैठे रहें एक दूसरा रास्ता और खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाने वाले हो ये दूसरा रास्ता है हा और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले दस बीस नहीं है सैकड़ों लोग हैं रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम राम राम राम राधे राधे राधे राधे राम राम राम राम राधे राधे बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है आगे लुटेगा और अच्छा होगा वो हमको समझाते और इसी को धर्म कहते हैं इसी को धर्म कहते हैं और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है हां बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा और आप जैसे भोले भाले मूरख लोग डालते हैं उनके पात्रों में ले जा भाई ये बापू नहीं है डाकूए बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए कहीं से दस करोड़ लूटो कहीं से बीस करोड़ कहीं से पच्चीस करोड़ और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापूओं को देते रहते हो आप क्या करें उसका और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है वाह वाह मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें जो साहस पैदा करें राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है वीरता का है जब चौदह वर्ष के लिए वनवास चले गए राम तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना उसमें कहते हैं राम ने चौदह साल एक ही काम किया हाय सीते हे सीते हाय सीते हे सीते हाय सीते ये सुनाते हैं हमको हा यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था चौदह साल तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए वो तो कर लेते दूसरा विवाह क्योंकि हाय सीते हे सीते हाय सीते हे सीते एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे तड़प रहे थे दूसरा विवाह कर लेते तो ये सब चुप हो जाते फिर फिर बात नहीं करते फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संघार किया उन्होंने मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको उनकी जो कमजोरिया है वो सुनाते हैं आप और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच में बैठ के आह कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे किस बात के लिए हो राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं आंसू आ रहे हैं और ये सारा वर्णन एयर कंडीशन मंच पर बैठ होता है अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए राम की तकलीफों का वर्णन कर एयर कंडीशन मंच चाहिए एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टेड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए तब राम की कथा सुनाई जाएगी जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं वो कथा वथा नहीं है वो उद्योग है व्यापार है बिना टैक्स का और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना फिर ऐसे कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं कहते तो राधे राधे राधे राधे राधे राधे और कुछ कहो ही मत राधे राधे कंस को मारा जरासंध को मारा शिशुपाल को मारा अधर्मियों को मारा ये सब थोड़े में राधे राधे राधे राधे बड़े में हा क्योंकि आपको कायर बनाना है ना निर्वीर बनाना है नपुंसक बनाना है तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना राम और कृष्ण की कथा कहने वाले ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े गरीबी के खिलाफ न लड़े बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े अत्याचार के खिलाफ न लड़े वो डूबा रहे राधे राधे राधे राधे राम राम राम राम, राम बस इसी में और समझाते रहो तुम क्या लाए थे तुम क्या ले जाओगे क्यों व्यर्थ चिंता करते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा एक रास्ता ये है अब दो रास्ते हैं अपने सामने एक रास्ता भगत सिंह का उधम सिंह का चंद्रशेखर का एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का पाखंडियों का जो राम की कथा कृष्ण की कथा मुझे बहुत ऑफर आए हैं मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं सच में कह रहा हूं आपसे नाम नहीं लेता मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो मेरे साथ आ जाओ मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा मैं बोल रहा कैसे तुमने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का मजमा लगाने का तरीका है मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है मिलकर लूटेंगे थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो क्यों कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास यही एक बचा है पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं ये एक रास्ता थोड़ी है बहुत तरीके हैं पैसे कमा लू घर बना लू बीबी बच्चे ले आऊं करोड़पति हो जाऊं दस करोड़पति हो जाऊं सौ करोड़पति हो जाऊं बहुत आसान काम है ये तो थोड़ी चाला की हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में फिर अंत में तो वही होगा ना सैकड़ों करोड़ हो गए एक दिन डायबिटीज होगी एक दिन अर्थराइटिस होगा एक दिन हार्ट अटैक आएगा मैं मर नहीं वाला हूं तो मरना तो है ही वहां भी शायद जल्दी मरू क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है तो तामस व्रति आएगी मरना मुझे वहां भी है तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरू जहां सात्विक व्रति भी है मरना है ये तो पक्का ही है जिंदा तो कोई रहेगा नहीं तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा उधम सिंह का रास्ता क्या बुरा चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा कुछ करके मरो ना मरेंगे ये सब भी साधु संत पाखंडी राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा मरेंगे वो भी डायबिटीज सबको हो रखी है मैंने देखा है नजदीक से जाके सब इंसुलिन लगाते हैं खाते हैं गोलियां अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते दूसरों को उपदेश देते फिरते ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो काला धन है ना इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है सब बीपी की गोलियां खाते हैं सब डायबिटीज के लिए शिकार है तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं वो एक रास्ता है एक रास्ता भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर का भी है मौत तो दोनों में ही आने वाली है बस अंतर इतना है एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता भगत सिंह वाला उधम सिंह वाला और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में और करना क्या है करना तो एक ही काम है इस लूट के तंत्र को बदलना है जो अंग्रेजों ने कायम किया और आज तक चला आ रहा है और ये तंत्र जब तक हम बदलेंगे नहीं एक भी गरीबी भुखमरी बेकारी की समस्या का समाधान होगा नहीं तो अब हमने क्या करना है हमारे सपने क्या हैं इस भारत के बारे में अब मैं व्याख्यान के अंतिम भाग में हूं क्या सपने हैं? पहला सपना है गरीबी बेरोजगारी दोनों खत्म हो इस देश से क्योंकि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है भगत सिंह का भी यही था चंद्रशेखर का यही था सुभाष चंद्र बोस का यही था इन सारे क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी है न तो अपने अपने समय में बहुत सारे लेख लिखे हैं भाषण दिए हैं उन भाषणों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं आजकल लेखों को इकट्ठा कर रहा हूं कोई भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि अंग्रेजों को भगाना आखिरी उद्देश्य है वो कहते हैं अंग्रेजों को भगाना तो पहला उद्देश्य है आखिरी उद्देश्य है भारत की गरीबी मिटानी है भुखमरी मिटानी है बेरोजगारी मिटानी है, भारत में समृद्धि लानी सब क्रांतिकारी यही कहते हैं उनका भी यही सपना है हमारा भी यही सपना है कि भारत की गरीबी भुकमरी बेकारी दूर हो अब इसको दूर करने के लिए पैसे चाहिए वो कहां से आएंगे तो एक तो रास्ता है कि और ज्यादा टैक्स लगाओ पैसे लाओ ज्यादा टैक्स लगा के गरीबी ही आती है समृद्धि नहीं आती दुनिया में सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा कि जिस राज्य की प्रजा ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरती है उस राज्य के लोग भिखारी हो जाते हैं इसलिए टैक्स तो कम से कम ही होना चाहिए तो ज्यादा टैक्स लगा के पैसे लाना ये तो मूर्खता का काम है तो फिर पैसे कहां से लाए विकास करने के लिए तो हमने लक्ष्य तय किया है कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का और ये लूट का धन दो लाख करोड़ है कोई मामूली रकम नहीं इसको वापस लाकर विकास करना आप बोलेंगे ये कैसे आएगा इसको वापस लाने के चार रास्ते पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है व्यक्तिगत संपत्ति किसी नेता की किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति निजी संपत्ति अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता ये वापस आएगा भारत में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है वो जिस देश की होती है दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ति है हम इसको राष्ट्र की संपत्ति बना दे तो ये वापस आएगा आप बोलेंगे ये कौन करेगा इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे पास हैं। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में तो एक 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया और पता है वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था हाँ और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था वो मैं भूला नहीं कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया है अभी छह महीने पहले ये जो भारत स्वाभिमान नाम की संस्था है ना इसकी तरफ से और मुकदमा हमारा एक ही है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया था तो चारा घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है बोफोर्स घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है और इस तर्क से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाए तो दो लाख करोड़ को राष्ट्र की संपत्ति वो घोषित कर सकता है और ये घोषणा होते ही हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं फैसले को लेकर और आईसीजे ऑर्डर करे तो दुनिया के सत्तर देशों की बैंकों को पैसा वो वापस करना पड़ेगा भारत को इस उम्मीद में मुकदमा लगाया है हमने छह महीने हो गए छह महीने तक यह मुकदमा स्वीकार नहीं हुआ बहस होती रही कोर्ट में और अब स्वीकार हो गया है कोर्ट ने तैयार मान लिया कि अब यह मुकदमा सुना जाएगा छह महीने लगे और कोर्ट ने अपने को कन्विंस करने के लिए सब तरफ से जानकारी मंगाई हमने कहा उतने पे विश्वास नहीं किया कोर्ट ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कॉल किया कोर्ट ने उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उन्होंने आके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए कि भारत का कितना ब्लैक मनी फिर और एक संस्था को कॉल किया कोर्ट ने उनका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क उनको बुलाया उन्होंने दस्तावेज दिए फिर भारत के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूछा कि आपको मालूम है विदेशी बैंकों में खाते हैं उन्होंने कहा हाँ खाते हैं फिर सी वालों को बुलाया जब सब तरफ से कोर्ट कन्विंस हुआ तो कोर्ट ने मुकदमा स्वीकार कर लिया अब कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को और सरकार को पूछा है कि ये दो लाख करोड़ किस किस का है जल्दी से कोर्ट को बताया जाए अब सरकार की हालत थोड़ी खराब है क्योंकि जिनका पैसा है वही सरकार चला रहे तो सरकार ने कोर्ट में टालम टोल करना शुरू किया है ये टालम टोल वो थोड़े दिन करने वाले हैं यह हमें मालूम है क्योंकि वो बताएंगे नहीं कभी भी तो हम सुप्रीम कोर्ट को एक दिन एक बात कहेंगे कि टालम टोल छह महीने साल भर डेढ़ साल दो साल तीन साल कितनी फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आप तो एक्स पार्टी जजमेंट दे दो और कोर्ट को ताकत है वो करने की और हम कोर्ट को कहेंगे ये नहीं बता रहे किसका पैसा है आप तो ये कह दो जिसका भी पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है बात खत्म हो गई और उम्मीद है कि कोर्ट यह फैसला देगा और यह फैसला हुआ तो दो लाख करोड़ वापस आएगा दूसरा रास्ता है अपने पास वो ये कि हम संसद में अगले चार सालों में एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं और वो प्रस्ताव ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है बस किसी का नाम नहीं लेना किसी की बात नहीं कहना 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन बाहर गया है भारत से हवाला के थ्रू क्योंकि सब हवाला से ही जाता है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है संसद प्रस्ताव को पास करे अब इस प्रस्ताव को रखेगा तो कोई एक सांसद और वो हमें मिल ही जाएगा अगले चार साल में कोई तो माइकल लाल मिलेगा ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए और प्रस्ताव जब रखा जाएगा तब बहस होगी बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है जो विरोध करेगा पक्की बात है खाते उसी के हैं, पैसा उसी का है और सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद में आप तो अपने सांसद पे नजर रखना बस कि आपका सांसद क्या कह रहा है हर एक इलाके में मैं घूम घूम के लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा टीवी पर बहस आएगी क्योंकि अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगा है आप अपने सांसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है आपको पता चल जाएगा वो बेईमान है ईमानदार अब संसद में या तो प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा गिरेगा तो विरोध करने वाले सांसद ज्यादा चाहिए तो सारा देश देखेगा बेईमान और हरामी कौन कौन है इस देश में और या सांसद डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा अपने दोनों हाथ में लड्डू है हमें कुछ खोना ही नहीं है जो है पाना है तो या तो बेईमानों को एक्सपोज करेंगे पूरे देश में और घूम घूम कर कहेंगे कि ऐसे हरामी और बेईमानों को दोबारा चुनकर मत भेजो जो विदेशी पैसे को वापस लाना ही नहीं चाहते जो देश को अमीर होने ही नहीं देना चाहते जो गरीबी मिटने ही नहीं देना चाहते इस देश की तो या तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी जंग और वो आखिरी जंग होगी या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे बीच में कुछ नहीं होगा और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो कानून बन गया तो पैसा आ जाएगा दो लाख करोड़ तीसरा और रास्ता है अपने पास हम इस पूरे दो लाख करोड़ का ब्यौरा लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और दुनिया के सत्तर देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगवा सकते हैं अमेरिका ने अभी ऐसा किया आपको मालूम है अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है वहां के भी लूटखोर नेता हैं, उन्होंने भी स्विस बैंक में खाते खोल रखे थे बराक ओबामा ने अभी एक झटके में वो सब ठीक किया उसने कानून बनवाया पहले अपने देश में और वो कानून से पैसा ले आया स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर लाया निकाल के बराक ओबामा और उसने अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया वो पैसा और अमेरिका के उन्नीस खाते बंद कराए उसने तो ये बराक ओबामा अगर कर सकता है तो भारत भी कर सकता है बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है भारत को एक बराक ओबामा की तलाश है अगले चार पांच साल में मिलेगा कोई ना कोई तो निकलेगा भारत माता वीर विहीन नहीं है निपूती नहीं है बांझ नहीं है जब जरूरत पड़ती है इस माता ने बड़े बड़े लाल पैदा किए हैं देश की समस्याओं का समाधान करें आगे भी होगा इसका विश्वास है और ये काम हम बराक ओबामा की तरफ से भी कर सकते बराक ओबामा ने अभी एक बहुत रोचक बात कही हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका अभी मालूम है मनमोहन सिंह अमेरिका गए बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को ऑफर किया देखो मैंने स्विस बैंक से पैसे निकाल लिए आपको निकलवाने ऐसे ही बोला उसने आपको निकलवाने मैं मदद करता हूं आपकी तो मनमोहन सिंह की ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे हां कहा ना ना कहा फिर उसने कहा मैं भारत की मदद करना चाहता हूं सीरियसली इस काम में और मैंने जैसे पैसा निकाला है स्विस बैंकों से मैं वो बताना चाहता हूं आप ऐसे निकालो अमन मोहन सिंह चुपचाप लौट आए क्योंकि उनको बोलते ही नहीं बनता क्योंकि सरकार चलाने वालों का पैसा है बात ही नहीं करते वो तो बराक ओबामा तैयार है वो कहता है मैं मदद करूंगा भारत की क्यों वो कहता है भारत की मदद इसलिए करनी है भारत महान देश है ये वो बोलता है और भारत की महानता जब वो गिनाता है ना तो सबसे पहले कहता भारत बजरंगबली का देश है हनुमान जी का और वो हनुमान जी का भगत है बराकोवा उसने मंदिर बनाया मालूम है आधा ईसाई आधा मुसलमान बराकोवा हनुमान जी की पूजा कर रहा जब वो चुनाव लड़ रहा था तो उसने बजरंगबली का मंदिर बनाया जयपुर से मूर्ति मंगाई थी स्थापित कराई और पहला राष्ट्रपति है अमेरिका में जिसने दिवाली मनाई अभी हां दिवाली को हनुमान जी की पूजा होती है ना उसने की वहां पंडित जी को बुलाया उसने और वो कहता भारत महान देश है क्योंकि महात्मा गांधी का देश है वो महात्मा गांधी को गुरु मानता है अपना उसके घर में एक ही फोटो है वो महात्मा गांधी की वो कहता इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं अब भारत सरकार ही तैयार नहीं है मदद लेने के लिए तो ये अपने पास और एक रास्ता है तो अपने पास चार रास्ते हैं एक चौथा रास्ता है कि हम खुद चाहें तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं स्विट्जरलैंड के पास ना आर्मी है ना एयर फोर्स है ना नेवल फोर्स है छोटा सा देश है हाँ जनसंख्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है उतनी तो स्विट्जरलैंड पूरे देश में नहीं मैं तो मजाक में कभी कभी ये कहता हूं कि सारे भारतवासी माफ करना ये कहने के लिए इकट्ठे होके पेशाब कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा इतना पिद्दी सा देश है दो घंटे कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है दूसरे देश में कार घुस जाती है पुलिस उनके पास है नहीं आर्मी है नहीं थोड़ी दादागिरी करो वो तो दे देंगे अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान है अफगानिस्तान का ध्यान है वो आपका भी हाल हो सकता है तुरंत उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए एक मिनट नहीं लगा तो अपने पास चार रास्ते हैं पहले तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे कानून से वो पैसा लाएंगे क्योंकि गलत कानून के कारण वो पैसा गया है तो कानून सही करके उसको वापस लाएंगे और भविष्य में ये पैसा बाहर ना जाए इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे पहला कानून बनाएंगे पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है तो दो लाख करोड़ आएगा दूसरा ही कानून बनाना है कि भारत में अगर कोई भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए तो तीन महीने में उसको फांसी की सजा बहस नहीं करनी है अदालत और तीसरा काम हमें क्या करना है ये पैसे लाने हैं विदेशों से दो लाख करोड़ तो इसमें 50 लाख करोड़ खर्च करना है तुरंत गांवों के विकास के लिए भारत के गाँव में उद्योग नहीं है गाँव में पानी नहीं है गाँव में बिजली नहीं है गाँव में सड़क नहीं है गाँव में हॉस्पिटल नहीं है गाँव में डॉक्टर नहीं है गाँव में शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है गाँव में पैसा लगाना है और हमने हिसाब निकाला 50 लाख करोड़ भारत के छह गांव में इन्वेस्ट करना कैसे एक तो उद्योगों में सौ उद्योग हर गाँव में हम लगा सकते हैं कपास होती है चार लाख गाँव में हर गाँव में कपास होती है तो खादी बनाने का काम हो सकता है सूत बना सकते हैं चरखा चला सकते हैं खादी बन सकता है पंद्रह करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता है लगभग भारत के चार लाख गांवों में गन्ना होता है जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बना सकते हैं चीनी तो नहीं बनवानी गुड़ बनवाना और गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है आपको हैरानी होगी दुनिया के देश एक रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार है मिलता नहीं किसी को आप पूछोगे क्यों चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती चीनी माने जहर दुनिया को समझ में आ गया डायबिटीज इतनी और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लीकेशन हैं वो इतने चीनी के चीनी के बारे में एक ही जानकारी देता हूं आप आधा किलो खाना खाओ और पचास ग्राम चीनी खा लो पीछे से पचास ग्राम तो छोड़ दो एक चम्मच खा लो आधा किलो खाने पर एक चम्मच चीनी खा लो तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा उसकी पूरी ऊर्जा एक चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी क्यों उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट हो ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है सब इनऑर्गेनिक है और चीनी का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये है कि ना उसमें कोई विटामिन है ना उसमें कोई प्रोटीन है ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है न माइक्रोन्यूट्रिय है वो जहर का पुलिंदा है हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाए तो अच्छी है वैसे भी पचास रुपए किलो हो गई है फालतू में क्यों दिमाग खराब करें हम तो गुड़ बनवाएंगे और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है और ऑर्गेनिक गुड़ तो सब मांग रहे हैं गन्ना पैदा करें बिना यूरिया बिना डीएपी उस गन्ने से गुड़ बनाए अभी ग्राहक तैयार है डेढ़ रुपए किलो खरीदने के लिए सारी दुनिया ये जितनी बेकरीज चलती है ना यूरोप में वो सब गुड़ चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ से जब हम वो बनाते हैं उनके स्वीट डिश वो ज्यादा लंबे समय टिकते हैं चीनी वालों को टिकाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं गुड़ जो है ना नेचुरल प्रिजर्वेटिव है तो वो गुड़ मांग रहे हैं हम चार लाख गांव में गुड़ बनवा सकते हैं खुद भी खाएंगे दुनिया को खिलाएंगे और इस काम में कम से कम डेढ़ दो करोड़ किसानों को काम मिलेगा फिर भारत के ढाई लाख गांव हैं, वहां गेहूं पैदा होता है गेहूं का आटा सब खाते हैं गेहूं कोई नहीं खाता तो गेहूं का आटा गांव में बनेगा शहर में बिकेगा गेहूं ग्यारह रुपए किलो है आटा छब्बीस रुपए किलो बिकेगा तो गेहूं का आटा बिकवाएंगे गांव गांव बनवाएंगे चक्की चलवाएंगे चक्की में आटा बनेगा ये जो धीमे धीमे चक्की चला के आटा बनता है ना इसी की पौष्टिकता है तेजी से जो मशीन में आटा पिसता वो कुछ भी दम वाला नहीं है इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे और पुराने जमाने में हमारे घरों में वही आटा खाया जाता था हम बीमार नहीं पड़े जल्दी अब चक्की का आटा है गड़बड़ी यहां पर है और ऐसे ही भारत के ढाई पौने तीन लाख गाँव में आम पैदा होता है आम का चार आम का मुरब्बा आम का पापड़ आम की बड़ी सब कुछ बन के बाजार में बिकेगा एक लाख गाँव में आलू है आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवा सकते हैं चिप्स चार रुपए किलो बिकता आलू दस रूपये किलो बिकता है एक लाख गांव में टमाटर होता है टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है सॉस 200 रुपए किलो बिकता है टमाटर 10 रुपए किलो तो किसानों को हम समझाएंगे वैल्यू एडिशन करो प्राइमरी प्रोडक्ट्स मत बेचो बस इतनी सी बात समझानी है किसान कपास मत बेचो कपास से सूत बना के कपड़ा बना के बेचो कपास बिक जाता बारह रुपए किलो और वही कपड़ा बिकता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है बस और क्या करना और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग शिक्षक करेंगे अभी हमारे 2 लाख 40 हजार योग शिक्षक हैं जो गांव गांव में योग और प्राणायाम सिखाते हैं थोड़े दिन में ये सारे योग शिक्षक वेल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं वो गाँव गांव ट्रेनिंग देंगे और गांव को खड़ा करेंगे और इस पूरे गांव में सौ सौ उद्योग के लिए दस लाख करोड़ खर्च करना है बस और हर गांव में बिजली देनी है तो चार लाख करोड़ खर्च होगा हर गांव में सड़क देनी है तो सात लाख करोड़ खर्च होगा हर गांव में स्कूल कॉलेज देने हैं तो आठ लाख करोड़ खर्च होगा हर केत को पानी देना है किसान के लिए तो दस लाख करोड़ खर्च होगा फिर सारा खर्चा मिला दें तो अट्ठावन लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होता और सारे गाँव खड़े हो जाएंगे अब अट्ठावन लाख करोड़ खर्च करके गांव खड़े हो गए तो गरीबी भुकमरी बेकारी खत्म क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाब निकाला छह लाख अड़तीस हजार में 100 सौ उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा तो सारी बेकारी खत्म बेकारी खत्म तो गरीबी खत्म फिर क्या करें 200 सौ लाख करोड़ बच गया उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपोजिट में भारत माता के नाम से तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाख करोड़ है और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरत ही नहीं है इस देश में सारे टैक्स खत्म कर सकते क्योंकि सरकार तो इनकम तो 50 लाख करोड़ एक झटके में बढ़ जाएगी देश की फिर हम सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा फिर सीएसटी खत्म करेंगे फिर वैल्यू एडिड टैक्स खत्म करेंगे सारे टैक्स खत्म करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और ईमानदारी अपने आप आ जाएगी इस और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खत्म होते ही व्यापारी और उद्योगपतियों में थोड़ी ताकत आएगी थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे अभी डर के मारे चुप बैठे तो टैक्स सिस्टम खत्म करेंगे उत्पादन बढ़ेगा आमंदनी बढ़ेगी पैसे बाजार में ज्यादा घूमेंगे हमें फिर विदेशों से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे तो ये योजना है अपनी और टैक्स खत्म हुए तो महंगाई सबसे पहले खत्म हर चीज सस्ती होगी मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताता हूं सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो एक लीटर पेट्रोल मिलेगा बारह रुपए का जो अभी मिलता है चौवन रुपए का सारे टैक्स खत्म कर दें तो एक लीटर डीजल मिलेगा सात रूपए अस्सी पैसे का जो अभी मिलता है अड़तीस रूपए का सारे टैक्स खत्म कर दें तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा चालीस रूपए का जो अभी है चार सौ रूपये का सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का एक पैकेट मिलेगा बहत्तर का जो अभी है तीन का सारे टैक्स खत्म हो जाए एक किलो लोहा मिलेगा बारह रुपए का जो अभी है पचास रुपए का सारे टैक्स खत्म हो जाए और आपको घर बनाना पड़े तो अभी जो बीस लाख रुपए में आप घर बनाते हैं वो घर छह लाख में ही बन जाएगा सारे टैक्स खत्म हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो आने जाने का टिकट सिर्फ सात हजार में आ जाएगा अमेरिका का सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपके बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाना हो तो पांच साल की पढ़ाई पचास हजार में हो जाएगी जो अभी पांच लाख में भी नहीं होती सारे टैक्स खत्म करें किसी को एमबीबीएस बी बी और एम कराना हो तो दो लाख में हो जाएगा जो अभी बीस लाख में भी नहीं होता हर चीज सस्ती और जब हर चीज सस्ती तो नमक पंद्रह पैसे किलो में मिलेगा जो अभी सात रुपए किलो का है एक लीटर पानी की बोतल जो अभी पंद्रह रुपए में आप खरीदते हैं ये डेढ़ रुपए में हो जाएगी एक साबुन जो आप खरीदते हैं ना पंद्रह रुपए का टैक्स खत्म करते ही ये सवा तीन साढ़े तीन के आसपास हो जाएगा एक किलो वॉशिंग पाउडर जो आप साठ सत्तर में खरीदते हैं टैक्स खत्म होता ही उन्नीस रुपए का हो जाएगा सब महंगाई सस्ती माने खत्म चीजें सस्ती और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाए और सीधी सी बात है टैक्स जितने कम होंगे आमंदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की सीधी सी बात तो आमंदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का सही रास्ता यही है अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था हमें दबाने के लिए हम इस टैक्स को हटा देंगे तो हम खुलकर आगे आएंगे और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये लाख करोड़ जो विदेशों से लाना है इसको रुपए में नहीं लाएंगे डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे सोने में लाएंगे क्योंकि एक जमाने में भारत सोने का महासागर था फिर सोने का ही महासागर बनाना है तो ये पैसा सोने में लाएंगे परिणाम जानते हैं क्या होगा अगर हम रुपए में लाए तो रुपए में डिवेल्यूएशन हो जाएगा जरूरत से ज्यादा रुपाई आ गई मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है तो रुपए की परचेसिंग कैपेसिटी गिरेगी डिवेल्यू हो जाएगा तो अभी 50 रुपए डॉलर है फिर 100 रुपए हो सकता है यह खतरा नहीं उठाना है और डॉलर में भी नहीं लाना यह पैसा क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको हम तो ये पैसा लाएंगे सोने में और लाके रिजर्व बैंक में रख देंगे और हमारे देश का रूल है जितना सोना रिजर्व बैंक के पास है उतने ही नोट छाप सकते हैं जरूरत पड़ेगी नोट छापेंगे खर्च करेंगे फिर छापेंगे फिर खर्च करेंगे फिर छापेंगे ऐसे करके इस पैसे का उपयोग करेंगे इसका अल्टीमेट रिजल्ट जानते हैं क्या होगा जैसे ही हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे डॉलर की कीमत गिरेगी और एक झटका ऐसा आएगा कि एक रुपया एक डॉलर हो सकता है और जिस दिन एक रुपया डॉलर हो गया तो हमारा जो निर्यात है इसकी आमंदनी पचास गुनी बढ़ जाएगी एक ही झटके में और हमारी जो आयात के खर्चे हैं वो पचास गुने कम हो जाएंगे एक झटके में तो आयात का खर्चा कम निर्यात की आमदनी ज्यादा तो सरप्लस होगा हमारे पास और वो सरप्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पछाड़ सकता है ना अमेरिका हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में यह आदर्श प्रस्तुत करेंगे और एक रुपया जो डॉलर हो गया तो एक भी हिंदुस्तानी अमेरिका में नहीं टिकेगा ये भारतवासी अमेरिका में तब तक हैं, जब तक डॉलर पचास रुपए का है डॉलर एक रुपए हुआ ये सब वापस अपने वतन को लौटेंगे और उनकी अकल देश के काम में लगेगी अभी वो अमेरिका को अपनी अकल बेचकर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं फिर उनकी अकल भारत को आगे बढ़ाने में लगेगी और एक दो भारतवासी नहीं है दो करोड़ है जो बाहर है कुछ एनआरआईज है हैं कुछ पी हैं, है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन इन दो करोड़ों को लाना है क्योंकि इनकी अकल बड़ी जबरदस्त है इनमें से कुछ भारतवासियों को मैंने गल्फ देशों में देखा जो 1970 में गए और उनकी अकल लगा के नखलस्तान बना दिया पूरे गल्फ को 1970 के पहले भूखे मरते थे ये गल्फ वाले ये भारत के इंजीनियर गए तेल निकाल दिया वहां से और तेल की सारी दुनिया के बादशाह हो गए तो उन्हीं इंजीनियरों को वापस लाएंगे ऐसे ही अमेरिका से लेके आएंगे सबको यूरोप से लेके आएंगे अपना वतन अपनी मिट्टी अपना पानी अपनी हवा अपनी खुशबू सबको पसंद आती है लेकिन माहौल हो वापस आने का हम बुलाएंगे उनको टैक्स हटेंगे वो सब आमंदनी लेके भारत में आएंगे और भारत में बेईमानी भ्रष्टाचार खत्म होगा तो यहां आकर रहना भी उनको आसान होगा तो ऐसा भारत बनाना है जिसमें सब भारतवासी लगे गरीबी से मुक्त भ्रष्टाचार से मुक्त बेरोजगारी से मुक्त हर तरह की समस्या का समाधान हम भारतवासी ही मिलकर करेंगे कोई विदेशी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा हमें अपनी अकल लगा के अपनी समस्याओं को हल करना है और उसके लिए हम सक्षम है बस हमें एक ही कमी है आत्मविश्वास की और संकल्प की बाकी हम कुछ भी कर सकते तो हम में आत्मविश्वास आए संकल्प पैदा हो इसलिए मैं आपके पास आया और निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ लगिए। ये लड़ाई शुरू हुई है भारत स्वाभिमान के नाम से और इस लड़ाई की कमान एक सन्यासी के हाथ में है जिनका नाम है परम पूजनीय स्वामी रामदेव हमारे देश में जिन आंदोलनों ने सन्यासियों को नेतृत्व दिया है वो सब आंदोलन सफल हुए मतलब भारत में सन्यासियों ने जब जब संकल्प किया है संकल्प पूरा हुआ है मैं दो उदाहरण तो देता हूं एक थे सन्यासी समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र में उन्होंने संकल्प किया था कि औरंगजेब की सत्ता का नाश करना क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचारी था हिंदुओं को मुसलमान बनाता था मंदिरों को तोड़ता था हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था समर्थ गुरु ने संकल्प लिया कि औरंगजेब को खत्म होना ही चाहिए तो भगवान ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा कर दिया इसको और आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को इतना सीमित किया कि दिल्ली वापस जाके मर गया 1707 में औरंगजेब खत्म हो गया साम्राज्य ऐसे एक संन्यासी हुए लातूर में लातूर यहा के नजदीक है महाराष्ट्र में। स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने एक संकल्प लिया था हैदराबाद की रियासत को भारत में ही रहना होगा और हैदराबाद का निजाम बोलता था मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा स्वामी राम तीर्थ ने कहा तुझे जाना है तू जा पाकिस्तान रियासत तो यही रहेगी और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया अब परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प ले लिया है कि दो लाख करोड़ का जो भारत का धन विदेशों में है ये वापस लाना है और देश को गरीबी भुखमरी बेकारी से मुक्त कराना है अब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने मेरे जैसे दो लाख चालीस हजार योग शिक्षकों को भेज दिया और 11 लाख और आने वाले आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि ये काम होने ही वाला है तो आप भी लग जाइए इस काम को पूरा करने में काम तो होने वाला है आप लग जाएंगे थोड़ा जल्दी होगा नहीं लगेंगे तो भी होगा हाँ आप गलत फहमी में मत रहना मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं आप लग गए तो जल्दी होगा नहीं लगेंगे तो भी होगा क्योंकि इस काम की कमान सन्यासी के हाथ में होने वाला तो है ये आप लग गए तो इस काम का यश आपको मिल जाएगा नहीं तो कोई और लेने वाला है इसका यश और आप अगर नहीं लगेंगे जिंदगी भर अफसोस होगा आपको आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान का इतना बड़ा अभियान चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे उनके सामने आप शर्मिंदा ना हो इसलिए मैंने नौता दिया है कि आप भी आ जाओ इसमें काम तो होने ही वाला है आप लग जाओगे थोड़ा जल्दी होगा आप आएंगे कैसे इस अभियान में सबसे पहली जो एंट्री होती है वो मेंबर बन के होती है आप हमारे मेंबर हो जाओ पहला प्रवेश आपका इसमें हो जाए मेंबर होने के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है वो आप ले लो हमारे भारत स्वाभिमान के ये पदाधिकारी आपको फॉर्म दे देंगे बाहर जाएंगे तो स्टॉल पे भी फॉर्म है वो आप भर दो फॉर्म जमा करते समय इक्यावन रुपए दान दे देना इस अभियान के लिए वो भी आपसे ही चाहिए गांव में रहने वाले किसानों से 11 रुपए लेते हैं हम शहर में रहने वालों से इक्यावन रुपए? अगर ज्यादा क्षमता है तो कितना भी आप दे सकते हो वो आपके ऊपर है तो आप जो दान दोगे उसी से हमें लड़ाई लड़नी है हमने संकल्प लिया है कि किसी भी बेईमान आदमी से करोड़ों रुपए नहीं लेंगे अगर किसी से हम दस करोड़ ले लें उससे अच्छा है कि हम एक करोड़ लोगों से दस दस रुपए लें क्योंकि जो एक आदमी दस करोड़ देगा वो अपनी धुन बजवाएगा और उसकी धुन पे हम नाचेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है हमें ऐसे लोगों की धुन नहीं बजानी दस करोड़ बीस करोड़ लेना ही नहीं हमें तो दस करोड़ लोगों से दस दस रुपए लेने बीस करोड़ लोगों से दो दो पांच पांच रूपए लेने इसलिए पूरे देश में हम लोग निकले हुए हैं थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके कोष बनाना और एक एक व्यक्ति को अभियान में जोड़कर उसका मेंबर बनाना पांच करोड़ मेंबर हमें चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए क्योंकि सारे भ्रष्ट नेताओं की कुल संख्या चार करोड़ है कांग्रेस बीजेपी जनता दल सीपीएम सीपीआई समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तेलुगु देशम सब मिलाकर चार करोड़ हमें पांच करोड़ चाहिए उनसे बड़ी रेखा हमें खींचनी है तो ये सारे नेता हमारे सामने सरेंडर करेंगे और इनका सरेंडर कराके, इनके ही मुंह से कबूल बाना है कि मैं इतना रुपया देश के लिए करता हूं न्योछावर मैंने लूटा अब ये मैं देश को दे रहा हूं वो दिन इस देश में लाना है और नहीं करेंगे तो इन सबको बिजली के तारों से उल्टा लटकाना नीचे आग जलानी है और मिर्ची का पाउडर उसमें झोंकना है फिर करेंगे ये या तो ईमानदारी से कहेंगे मैंने लूटा है ये देश का पैसा है मेरे से गलती हुई तो देश उनको माफ करेगा नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगा दुनिया के 56 देशों में कानून है भ्रष्टाचार की सजा मृत्यु दंड हमारे यहां भी बनेगा वही कानून तो ये लड़ाई लड़नी है इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए आप एक एक व्यक्ति भी हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और इसी ताकत से हम ये लड़ाई को चार साल में पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर बने अभियान में शामिल हो और व्यक्तिगत जीवन में थोड़े कुछ आप सुधार करें जैसे अभी हमें दर्द है कि नेता विदेशी बैंकों में पैसा जमा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था बाधित होती है तो आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश का पैसा बाहर जाता हो माने विदेशी कंपनियों की वस्तुएं ना खरीदें। कोलगेट पामोली प्रोक्टर एंड गैम्बुल रैकेट एंड कोलमेन पेप्सी कोला कोका कोला हिंदुस्तान लीवर इन सब कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करें आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा कौन सा सामान विदेशी कंपनियों का है? उसके लिए एक पुस्तक बनाई है जीवन दर्शन बाहर रखी है आप ले जाइए उसमें पूरी लिस्ट है क्या सामान विदेशी क्या स्वदेशी हमेशा स्वदेशी खरीदें दूसरा निवेदन है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जैसे सूती कपड़े ज्यादा पहने खादी के कपड़े ज्यादा पहने ताकि किसानों को कपास का अच्छे से अच्छा भाव मिले अभी देश में एक प्रतिशत खादी बिकती है पंद्रह लाख लोगों को काम मिला है उससे अगर सौ प्रतिशत खादी बिके पंद्रह करोड़ लोगों को काम मिल सकता है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा संभावना है खादी के लिए क्योंकि सबसे अच्छा कपास अभी आंध्र प्रदेश में ही होता है और सबसे ज्यादा कपास भी आंध्र प्रदेश में ही होता है तो इस आंध्र प्रदेश के किसानों के प्रति अगर आपके दिल में थोड़ा भी प्रेम है तो इनका बनाया हुआ सूती कपड़ा जो कपास से बनता है खादी कपड़ा आप खरीदे खादी मिलती है आंध्र प्रदेश में हर जगह मिलती है आप अपने जीवन में उसको लाएं। साल में दस मीटर भी खादी खरीदेंगे तो करोड़ों लोगों को काम मिलेगा अभी नमूने के लिए आप चाहें, तो बाहर एक खादी का स्टॉल लगाए वो हमारे ही कार्यकर्ता है जिन्होंने स्टॉल लगाया वो खादी महात्मा गांधी के गाँव में बनती है सेवा में वहां से लेके आए हैं आप चाहे तो दो दो पांच पांच मीटर ले जाइए वो खादी में हजारों लोग लगे हैं रोजगार के दृष्टि से आप खरीदेंगे उनको पैसे मिलेंगे उनको उत्साह बढ़ेगा और हम चाहते हैं गांव गांव ये काम शुरू हो जाए ताकि हर व्यक्ति जो गांव में रहता है खाली समय में चरखा चला ले सूत बना ले उसी से जीवन चल जाए उसका तो आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें खादी ज्यादा से ज्यादा खरीदें और बन सके तो जीवन को ज्यादा से ज्यादा भारतीयता की तरफ स्वदेशी की तरफ लाएं तो यह देश और महान बनेगा एक तरफ व्यवस्था में सुधार करना है दूसरी तरफ अपने में भी सुधार करना हमारी भी कुछ आदतें बहुत खराब हुई हैं हर समय हमको इंपोर्टेड चीज चाहिए क्यों चाहिए जब सब चीजें भारत में बनती हैं तो इंपोर्टेड की जरूरत क्या हम अपने में भी सुधार करें और देश के तंत्र में भी सुधार करें दोनों स्तर पर यह काम होगा यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं आपने बड़े धीरज से मुझे सुना और भी दूसरे लोगों को अगर आप ये बातें सुनाएंगे तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा जो बातें मेरी आपको बहुत अच्छी लगी हो उन्हें तुरंत बाहर जाकर लोगों से कहना और जो बातें आपको मेरी खराब लगी हो उनको यहीं छोड़कर चले जाना मैंने आपका थोड़ा समय बहुत लिया साढ़े तीन घंटे से मैं बात कर रहा हूं, आप यहां बैठे हैं मैं आपको हृदय पूर्वक प्रणाम करता हूं। और किसी के कुछ सवाल हो, तो मैं यहां पर हूं व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभ गौ माता के लिए अगर कुछ कर सकते हैं भारत में इस समय कतलखाने बंद कराने के लिए कोशिश हाँ कतलखाने बंद कराने का एक ही तरीका है अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल दो और वो कानून बदलने के लिए हाँ कानून बदलने के लिए संसद में ऐसे लोगों को पहुंचा दो जिनको सत्ता की परवाह ना हो कुर्सी की परवाह ना हो गाय की परवाह क्योंकि झगड़ा आता है सत्ता और कुर्सी और गाय का एक बार सत्ता आई ऐसे लोगों के हाथों में जो कानून बना सकते थे लेकिन उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए गाय को कटने दिया तो ऐसे लोगों को पहुंचा दो संसद में कानून बदल जाएगा दो मिनट का काम है केंद्र स्तर पर कानून बन जाए गाय के कत्ल को रोकने का तो सारे कतलकाने बंद करना आसान है और सिर्फ गाय का ही कतल नहीं सभी जानवरों के कत्ल को रोकने का कानून केंद्र स्तर पे बन सकता है क्योंकि हर जानवर हमारे लिए उपयोगी है कोई भी जानवर बेकार नहीं है कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसकी हमें जरूरत नहीं है जानवरों को शायद हमारी जरूरत इतनी नहीं है हमको जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी जिंदगी रहे तो हमारी जिंदगी चले इसलिए जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा और उसके लिए भी कानून बदलना ही पड़ेगा बहुत धन्यवाद